पूरा ही अल रनिया रे हारी अरे रामा भूले नहीं चिद बनिया झूले दादा रनिया रे हारी अरे रामा पर से बनिया झूले राजा रनियार घूमड़ी घनकारे पड़े रिमि में बूंद रामा अरे रामा चमकी रही नामिया झूले राजा रनिया रे हारी अरे रामा चमकी लक्ष्मी यस्य चवक्षसी। यस्य विश्वसरग दे लक्ष्मी वोसी हृदय संवि तम ऋषि विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षित श्री श्रीकृष्णा परम धाम जग्ध राधा परावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदात विलसन मधुरस्थली राधा कर मत खगावली मतखावी राधा विहार विपिने रमता मनो मे नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेय नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नम प्रहलाद नारद पराशरपुंडी व्यांबरीश शुकशनकियाक्मांगदाजुन वशिष्ठ विभीषणी पुण्या परम भगवता वाश्छाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम सीता सरंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरु परम परां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न नमस्कृ नर चम ततो जयमुदीरे Sri Ram Jee. माता जय श्री गरीबनाथ बाबा गी जय श्री हनुमान जी महाराज जय सब संतन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री श्रीराधेश हर हर, हर भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल वत्सल श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र श्रावण मास में श्री गरीबनाथ बाबा की भावमयी चरण सन्निधि में पूज्य संतों की पावन उपस्थिति में हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं हम धरतीवासी भारतवासी मनुष्यों को जब देवता भगवत भागवत चरित्र श्रवण करते हुए सत्संग करते हुए देखते हैं भगवत नाम जब भगवत नाम संकीर्तन करते हुए देखते हैं तो देवता भी हमारे सौभाग्य की सराहना करते हैं अपने आप को धिकारते हैं और भजन कीर्तन सत्संग में लगे हुए भाग्यशाली मनुष्यों की जय जयकार करते हैं श्रीमद भागवत में ही पंचम स्कंध में जहां भूगोल खगोल का वर्णन किया गया है वहां इस भाव का स्मरण किया है सुखदेव जी ने अहो अमीशाम किम कारिशोभनम प्रसन्न यशा स्वेदित स्वयं हरि येर मुकुंद जन्मलब मुकुंदना अहो बड़े आश्चर्य की बात है अमीशाम किम शोभनम अकारी इन भारतवर्ष में जन्म लेने वालों ने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म शुभ कर्म किया था जिसके फलस्वरूप भारतवर्ष की पवित्र धरती पर इनका जन्म हो भारतवर्ष की पवित्र धरती पर मानव शरीर की प्राप्ति किसी पुण्य का फल है देवता कहते न पुण्य का फल नहीं है। पुण्य का फल तो हम देवता स्वर्ग में भोग ही रहे ये पुण्य का फल भी नहीं है तो क्या पाप का फल है बोले पाप का फल नरक है पुण्य का फल स्वर्ग है तो भारतवर्ष में मानव शरीर की प्राप्ति ये किसका फल है किसका परिणाम है ले प्रसन्न ये शाम शि हरि स्वयं भगवान ने प्रसन्न होकर इन पर यह कृपा की है इन्हें भारतवर्ष में मानव शरीर प्रदान किया है कबहूक करी करुणा करुणानर देते देत ईशे तुसने ही स्वयं भगवान ने कृपा करके दिया भारतवर्ष में मानव शरीर की प्राप्ति ऐसा कौन सा वैशिष्ट है इसमें कौन सी विशेषता है इसमें जहाँ बहुत समृद्धि है बहुत भोगों की प्रचुरता है जिन्हें आजकल की भाषा में विकसित देश माना जाता है उन देशों में मनुष्य बनाया गया होता उसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी लेकिन उसकी प्रशंसा न करके भारतवर्ष की बात क्यों कही गई भारतवर्ष में मनुष्य शरीर की प्राप्ति कौन सी ऐसी विशेषता है जो धरती पर अन्यत्र नहीं है और भारत में है कौन सी ऐसी विशेषता अहो अमीषाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ये शाम हरि मुकुंद न सुभारे मुकुंदना भारतवर्ष में जन्म लेने की विशेष बात ये है देवता कह रहे मुकुंद सेव पैकम स्पृहा हम देवता भगवान मुकुंद की भक्ति करने के लिए सेवा करने के लिए कथा कीर्तन के लिए तरसते रह जाते हैं और इन भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को भगवत भागवत सेवा का अवसर भजन कीर्तन सत्संग का अवसर अत्यंत सहजता सरलता पूर्वक प्राप्त है यहाँ जन्म लेने वालों को भगवान की भक्ति सुलभ अभी रास्ते में श्री बिहारी लाल जी ने बताया कि हमारी उम्र केवल पांच वर्ष की रही और पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज चौकी पर पड़े थे सहज ही आवाज लगे बिहारिया आ, आ गोड़ दबा तो ले हम इस तरह से उनके पास खेले हुए हुए चरण दबाने लग गए आज स्मरण में आता है अब यह सौभाग्य यहां जन्म न लिया होता तो प्राप्त नहीं हो सकता अन्यत्र की धरती पर सदियों में कोई एक संत हो गया जिसका गुणगान करते करते वे थकते नहीं हैं, अच्छी बात है करना चाहिए गुणगान लेकिन धन्य है भारतवर्ष वर्ष जहां का कोई प्रांत ऐसा नहीं जहां संतना हुआ हो और बारीकी से विचार करें तो कोई जनपद ऐसा नहीं जहां कोई संत न हुआ हो और बारीकी से विचार करें तो कोई ऐसा गांव नहीं जहां कोई संतना हुआ हो और सूक्ष्मता से विचार करें तो ऐसा कोई कुल नहीं ऐसा कोई परिवार नहीं जहां कोई संत न हो ये संतों का देश है ये महात्माओं का देश है आज श्री ठाकुर जी की कृपा से हम लोग श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की प्राकृतिक स्थली छतोनी गांव गए थे छोटा सा गांव हम समझते हैं कि अब कुछ विकसित भी हो गया होगा जिस जमाने में महाराज का प्रादुर्भाव हुआ होगा उस समय गांव का परिवेश कैसा होगा आज भी गांव का प्रवेश इस इस स्वरूप में है तो उस समय कैसा होगा ये इस देश का सौभाग्य है यह सौभाग्य यूरोप में जन्म लेते तो नहीं मिलता यहां तो पेट से भक्ति आरंभ हो जाती है पेट से मैया के गर्भ में बालक है मैया ने मंदिर की परिक्रमा की गर्भगत बालक की भी परिक्रमा भक्ति होगी मैया ने चरणामृत प्रसाद लिया बालक को चरणामृत प्रसाद मिल गया मैया ने संत को प्रणाम किया भगवंत को प्रणाम किया बालक की भी प्रणाम भक्ति होगी गई मैया ने कथा कीर्तन सुना गर्वगत बालक की भी कथा कीर्तन की भक्ति होगी अभी बालक जानता नहीं है और मां गोद में लेकर जाती है चरणामृत मुख में दे देती है गोद में लेकर परिक्रमा कर लेती है भगवान के चरणों में प्रणाम करवाती है संत के चरणों में प्रणाम करवाती है। बालक कुछ नहीं जानता पर भक्ति बन गई इसी को कहते कहू भगति पथ कवन प्रयास भारतवर्ष में भक्ति बहुत सस्ती है भारतवर्ष में जन्म लेना सफल कब है सार्थक कब है मनुष्य के जैसे आकार प्रकार में दिखने वाले बहुत से प्राणी दिखाई पड़ते हैं जिनसे हमारा व्यवहार भी होता है किंतु क्या उनका भारतवर्ष में जन्म लेना सफल है मुकुंद सेवो पैकम स्प्रिहा देवता इसीलिए तो प्रशंसा करते हैं कि हम देवता भगवत सेवा के लिए भगवत भक्ति के लिए तरसते रह जाते हैं और भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को भगवान की भक्ति का अवसर सहज मिल जाता है अब यहां मानव शरीर प्राप्त करके भी भजन न करे सत्संग न करे भगवत सेवा न करे केवल प्रपंच में समय बर्बाद कर दे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दूसरा नहीं फिर यहां जन्म लेने की कोई प्रशंसा नहीं इसलिए मनुष्य कहलाने लायक ही वे हैं जो भजन सत्संग में लगे हैं दीन दुखियों की सेवा में लगे हैं परोपकार में लगे हैं जिनका जीवन पवित्र है जिनके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं और भजन नहीं करते हैं तो अस प्रभू छाड़ी बजहीं जे के पशु उनके सिंग नहीं दिखाई पड़ता उनके पूछ नहीं दिखाई पड़ती लेकिन सिंग पूछ नहीं है तो भी वे पशु ही है बिना सिंग पूछ के वे पशु हैं इसलिए देवता कह रे नई कुंत कथा सुधापगा न साधव इसी अध्याय इसी प्रकरण में न मकाम हो सवास लोक न वैस्यता जहा भगवान की कथा सुधा गंगा प्रवाहित नहीं हो रही भगवत चरणार में अनन्य भाव से आश्रय लेने वाले भक्त जहां निवास नहीं करते जहा भगवान के उत्सव महोत्सव नहीं होते यज्ञ नारायण भगवान के मखा यज्ञ नहीं होते महोत्सव नहीं होते भले ही वह इंद्र का ही लोक क्यों न हो वह निवास करने योग्य नहीं है भारत की तो चले क्या इंद्र का लोक भी निवास करने योग्य नहीं है जहां कथा सुधा गंगा प्रवाहित हो रही है जहा भगवत चरणाश्रित भागवत जन निवास करते हैं वह भारतवर्ष धन्य है वह भारतवर्ष अत्यंत पवित्र है वहीं निवास करना तो भारतवर्ष में जिसका जीवन भगवत भजन में सत्संग में जा रहा है वही मनुष्य कहलाने योगी वही भाग्यशाली है देखिए याद रखिए हमने पहले भी कहा था हमारे महर्षियों की वाणी है भगवान व्यास की वाणी है सौ काम छोड़कर भोजन करना चाहिए शतम् विहाय भोक्तव्यम् हजार काम छोड़कर स्नान करना चाहिए बिना स्नान के भोजन नहीं करना चाहिए शतम् विहाय भोक्तव्यम् सहस्रम स्नान माचरे लक्षम विहाय दातव्यम् लाख काम छोड़कर जो आवश्यकता का अनुभव करने वाले लोग हैं जरूरतमंद हैं, दीन दुखी है जिन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता है उनकी सेवा करनी चाहिए सत पात्र को दान करना चाहिए और कोटिम चटपा में लाख काम छोड़ के दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़ के भजन करना चाहिए हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज ने कहा पाथेम जन्म मुख्योह सपद पर पद प्राप्त है भगवत प्राप्ति का जो पथ है कल्याण का जो मार्ग है उसमें पाथे श्री राम नाम है ये पूंजी आपके पास भजन कीर्तन सत्संग की पूंजी होगी तो इस देह के छूटने के बाद उस मार्ग पर आगे जा सकोगे और आपके पास पाथे नहीं है तो बिना पाथे के यात्रा संभव इस पूजी को इकट्ठा कर लो बटोर लो जितना हो सके बटोर लो दृढ़ता पूर्वक श्री राम नाम को हृदय में विराजमान कर लो सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते हर क्षण नाम की स्मृति बनी रहे हमने पहले भी निवेदन किया था भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण भी इसीलिए है कि हमारा प्रत्येक्षण भगवत स्मरण में जाए हमारे भजन की दृढ़ता बनी रहे इसके लिए श्रवण क्यों कई बार कचाई आ जाती है वो अपरिपक्वता ना आने पावे परिपक्वता बनी रहे इसके लिए बारंबार कथा सुनकर अपने मन को सावधान करके भगवत स्मरण में लगाना है भगवत भजन में लगाना राम नाम नहीं हृदय धरा जैसा पशुआ वैसा नर पशुआ नर उद्यम करी खावे भजन नहीं करता तो मनुष्य भी पशु पशुआ नर उद्यम करी खावे पशुआ तो जंगल चरियावे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है उधर पूर्ति के लिए पशु तो जंगल में घूम फिर के अपना पेट भर लेते है नर पशुआ उद्यम करी खावे पशुआ तो जंगल चरियावे पसुआ आवे पसुआ आवे पसुआ, पसुआ जाए पसुआ चरे ओ पसुआ खाए राम नाम ध्याया नहीं माई जन्म गया पशुआ की ना राम नाम से नाहीं प्रीति यह है सब पशुवन की जीवत सुख दुख में दिन भरे यदि नाम से विमुख जीवन है तो जीवत सुख दुख में दिन भरे मुआ पछे चौरासी पर मानव शरीर प्राप्त करके भजन नहीं करोगे तो सुख दुख के झमेले से कभी उबर नहीं पाओगे कभी रोना तो कभी हंसना और हंसना कम रोना ज्यादा ये तो जीते जी दुर्दशा होगी और मुआ पछे चौरासी परे मरने के बाद चौरासी के चक्कर में भटकना पड़ेगा इसलिए जनदरिया जिनरा गाया पशुआ जो जन्म गवाया जन दरिया जिन राम न गाया पशुआ ज्यों ही जन्म गवाया पशुआ ज्यों ही जन्म गवाया यदि भगवान का भजन नहीं किया तो समझ लेना मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं और पशु के समान ही सारे जीवन को नष्ट कर दिया देखिए जब होश आ जाए तभी अच्छा और जब होश आ जाए सत्संग करते करते तो बस भीतर से पक्का निश्चय कर ले। अब लो नसानी, अब ना नसे अब तक जो होना था सो हो गया लेकिन अब किसी भी कीमत पर मैं प्रमाद नहीं करूंगा अब तो बस निरंतर भगवत भागवत स्मरण ही करते हुए अपने जीवन को सफल बनाऊंगा अपने श्री ठाकुर को रिझाऊंगा अपने प्रियतम को रिझाऊंगा इस प्रकार का भाव चित्त में बना रहना चाहिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान की अतिशय कृपा है गोस्वामी जी की विनय पत्रिका की पंक्तियां हमें बार बार स्मरण में आ रही हैं। कोटिमुख कही जात न प्रभु के एक एक, एक उपकार एक जिहुआ है एक मुख है रोम रोम में जिहुआ होती तो भी ठाकुर के उपकारों का वर्णन हम नहीं कर सकते मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो दीजय परम उदाह हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मो कृपा कर दी हरि तुम बहुत आपने बड़ी, बड़ी कृपा आप आप की बहुत कृपाथ आपकी कृपा करुणा का चिंतन वर्णन अनुभव मैं कहा तक करू बस आपने, आपने अपनी ओर से कृपा करुणा करने में कोई कसर नहीं की छोड़ी किंतु हमारी अपनी कमी यह है कि हम अब भी अपने मन रूपी मीन को विषय रूपी जल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं हे नाथ आपको नए नए खेल पसंद हैं हमारी प्रार्थना से एक खेल और आप खेलिए विषय बारी मन मीन विषय रूपी जल है हमारा मन ही मछली है वहां से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता तो आप ऐसा ताते सहो विपत्ति अति दारुण जनमत ज्योनी अनेक अनेक योनियों में भटक रहा हूं इसलिए आप कृपा कीजिए कृपा डोरी कृपा की डोरी बनाइए कृपा डोरी वंशी पद अंकुश आपके चरण में जो वंशी का चिन्ह है जो अंकुश का चिन्ह है उसी की बंसी बनाइए मछली पकड़ने वाले बंसी कांटाई होता उसको बंसी कहते हैं और परम प्रेम मृदु चारो उस कांटे में उस बंसी में कोई आटे की गोली चिपका दी जाती है ऐसे ही अपने वात्सल्य का चारा उस अंकुश में लगा दीजिए और हमारे मन रूपी मछली का वेद करके अपने चरणों में बुला लीजिए यही विधि वेद हरो मेरो दुख कौतुक राम तिहार आपका तो एक खेल हो जाएगा और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा आपका कौतुक होगा और मेरा कल्याण हो जाएगा मेरे ऊपर कृपा होगी भैया आवश्यकता है मन क्रम बचन छाण चतुराई भजन कृपा करें मन वाणी क्रिया से चतुराई छोड़ दो और भजन में लग जाओ नाम के प्रति समर्पण से क्या नहीं हो सकता है इसके एक दो उदाहरण है अनंत उदाहरण है ये उदाहरण भी इसलिए हैं कि हम लोग सावधान होकर नाम में समर्पित हो जाएं। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का कैसा अद्भुत उदाहरण बहुत ज्यादा पुरानी बात तो नहीं सत्तर में भी भगवत धाम गए सौ साल पुरानी भी बात नहीं है बयालीस तैतालीस वर्ष पुरानी बात हो इतना ही तो हुआ और केवल अन्य श्री राम नाम का आश्रय लेकर उन्होंने स्वयं तो जो प्राप्त करना चाहिए जिसके लिए मानव शरीर मिला है वह प्राप्त उन्होंने स्वयं किया और न जाने कितने जीवों को हरि नाम में लगा दिया ये उदाहरण है हमारे पूज्य महाराज जी राष्ट्रकवि श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक पंक्ति कहते थे हमें वो पंक्ति याद नहीं है बंगला पंक्ति है उसका आशय है उसका आशय यह है यदि केव तुम्हार डाक सुने ना तबे तुम्हें एकला चलो रविन्द्रनाथ ठाकुर की पंक्ति है यदि तुम्हारी डाक डाक माने पुकार आवाज यदि तुम्हार डाक के यदि तुम्हारी आवाज कोई सुनता नहीं है तो तुम यह अपेक्षा मत करो कि हमारे साथ 10 पांच लोग होंगे तब हम आगे बढ़ेंगे नहीं तबे तुम्हें एक ललो अकेले चल पड़ो ईमानदारी से चल पड़ो फिर हजारों पग तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे देखो श्याम सुंदर की बांसुरी बजी और गोपी दौड़ी रास के लिए वैसे गोपी जाती थी तो चल तू दूध नहीं बेचवे चल जमुना जल भरवे चल फूल चुनवे चल और अब श्याम सुंदर की बांसुरी बजी तो किसी गोपी ने किसी को बुलाया नहीं कि तू भी चल और तू भी चल तू चलेगी तो मैं चलूंगी ये नहीं जिसके कान में ध्वनि पड़ी वही चल पड़ी ये परमार्थ का पथ है ये कल्याण का मार्ग है अच्छी बात है जिस परिवार में भगवान ने तुम्हें रखा है उस पूरे परिवार के साथ भजन करो स्वयं भजन करो सबको भजन में लगाओ मान लो कोई ऐसा दुष्प्रारब्ध है तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता है तो फिर तभी तुम एकला छो अकेले चल पड़ो भगवान के मार्ग पर अकेले चल पड़ो बस यदि तुम ईमानदारी से चल रहे होगे तो वे कभी न कभी तुम्हारे पदचिन्हों चिन्हों पर जरूर चलेंगे संसार केवल व्यवहार करने के लिए मिला है वर्तने के लिए मिला है फंसने के लिए आसक्त तो होने के लिए नहीं मिला है मानव शरीर बंधने के लिए नहीं मिला है छूटने के लिए इसलिए सहज जितने कर्तव्यों का निर्वाह इस शरीर से भगवान करा दे में, उतना कर लो जो नहीं हो पाए हैं उनके लिए घबराओ मत व्याकुल मत हो सारी इच्छाएं आज तक संसार में किसी की पूरी नहीं जितना सहज हो जाए कर लो बाकी बस एक ही इच्छा रखो यही जो नि जन्मों कर्म बस तहा राम पद अनुराग एक ही संकल्प मन में रखो देखे बिन रघुनाथ पद जिये की जरनी न जाए आपने दारू में दीनता सबई करो सिरु न आए देखे बिन रघुनाथ पद जिये की जरनी नाव हमें बड़ा आश्चर्य होता है महान भक्तिमती इस कलिकाल की गोपी केवल राजस्थान मारवाड़ का गौरव नहीं आपितु इस धरती का गौरव भक्तिमती मीराबाई कहा मीराबाई के भाव को लोग समझ सके समझ सके चित्तौड़ में मीरा के भाव को समझने वाले उनके अपने ससुराल पक्ष के ही लोग नहीं थे लेकिन मीरा जिस मार्ग पर चल पड़ी पूरी ईमानदारी से चल पड़ी तो धीरे धीरे सबका परिवर्तन हृदय परिवर्तन हो गया कहा तक कहें मीरा की प्रबल विरोध में रहने वाली उदाबाई का हृदय परिवर्तन भी हो गया उदाबाई जो मीरा का प्रबल विरोध करती जिसने षड्यंत्र करके मीरा को बहुत प्रताड़ित करवाया वह उदाबाई भी शरणागत हो और जब तक मीरा रही तब तक, तक बनाना विक्रम भले ही न समझ पाया मीरा को लेकिन मीरा के चित्तौड़ छोड़ते ही विक्रम की भी समझ में आ गया इस चित्तौड़ का गढ़ का सौभाग्य मीरा ही थी अब मीरा चली गई तो अब इसके सौभाग्य को पुनः वापस नहीं लाया जा सकता हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि मीरा ने किसी को कहा कि तुम हमारे पीछे चलो अथवा मैं जो कर रही हूं तुम करो मीरा ने स्वयं किया और आज मीरा का चरित्र इतना आदर्श चरित्र है कि केवल उस काल में नहीं, नहीं। आज भी हजारों नर नारियों को मीरा से भक्ति की प्रेरणा प्राप्त होती है और आगे भी श्री मीरा जी के चरित्र के माध्यम से न जाने कितने जीवों को भगवत उपासना की भगवत भक्ति की प्रेरणा प्राप्त होती रही अभी बीच में भगवत इच्छा से हमको चित्तौड़ होकर के जाना होगा। आप थे साथ आप गंगादास थोड़ी देर के लिए चित्तौड़ में रुके समय तो कम था हमको डूंगरपुर जाना था वहां से लेकिन चित्तौड़ में महाराजा भोजराज ने जो गिरधर गोपाल जी का मंदिर बनवाया था वो और मीरा जी कहां रहती थी कौन भूतहा महल था वो देखने की बड़ी इच्छा थी तो हमने वो सब थोड़ी देर देखा दर्शन किया दर्शन करके मैंने वहां जाकर थोड़ी देर बैठने की यद्यपि वो पर्यटक स्थल है विश्व के पर्यटक वहां आते हैं और पर्यटक स्थल होने से कोई सात्विक मर्यादा जैसी रहनी चाहिए वैसी सात्विक मर्यादाएं पर्यटन स्थलों में नहीं रह पाती हैं। लेकिन आज भी उस भूमि में जाने के बाद लगता है मीरा जी के भजन के परमाणु आज भी वहां व्याप्त हैं उनके भाव की दिव्यता आज भी उस भूमि में जहां जहां गए वहां हमने मीरा के पदों को कैसेट में सुनते हुए देखा अब तो सरकारी लेकिन मीरा के पद रिकॉर्ड में बज रहे हैं। जितने गाइड कहते हैं ना उनको दिखाने वाले समझाने वाले विदेशियों को भी समझाते वो भी मीरा ने यहा ये किया मीरा ने वहा वो किया सब बताते कितने बड़े बड़े ऐतिहासिक पुरुष हुए होंगे लेकिन वे सब छिप गए मीरा की आभा प्रभा के आगे इसलिए भैया जीवन वही सफल जीवन है वही धन्य जीवन है जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं श्री ठाकुर जी की अतिशय कृपा है हमारे ऊपर हम सबके ऊपर है अब बस प्रार्थना यह है कि इस कृपा को हम पचा ले, ले। इसको हम अपने में बटोर लें और कथनचित अब का जीवन भजन में न बना पाए हूं तो भी कोई बात नहीं अब अपने जीवन में निश्चित कर लें कि इतनी देर हमें भगवान नाम जब अवश्य करना है इतनी देर संकीर्तन अवश्य करना है हमारी प्रार्थना है बहुत लंबी अवधि हम बतावेंगे तो शायद आपसे न निर्वाह हो सके हम अपनी यह यात्रा और यह बोलने का श्रम सफल मानेंगे यदि आप लोग यह निश्चय करें इस कथा में कि हम कथा श्रवण के बाद आधा घंटे अपने घर में नित्य नाम संकीर्तन करेंगे और आधा घंटे किसी न किसी सदग्रंथ का श्रवण करेंगे केवल एक घंटे घड़ी देखकर समय निकालें परिवार सहित पक्का निश्चय करना पड़ेगा भले ही रात्रि को नौ से दस का समय हो दस से ग्यारह का समय हो सबको सब काम से छुट्टी मिल जाए तब का समय हो पर इतना पक्का निर्णय होना चाहिए जो सत्संग में उपस्थित नहीं होगा जो कीर्तन में उपस्थित नहीं होगा वो घर की सारी सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा उसको ना घर में भोजन मिलेगा न निवास मिलेगा तीन दिन गैर हाजरी हुई तो बस उसको निष्कासित कर दिया जाएगा इतनी कठोरता अपनानी पड़ेगी अब खुद भी चाहे जैसी परिस्थिति हो हम भजन सत्संग नित्य करेंगे ऐसा निश्चय करना होगा माताएं ये काम बहुत बढ़िया से कर सकती हैं क्योंकि अन्नपूर्णा यही है ये कह दें भैया हम तो उसी को भोजन कराएंगे जो एक घंटे वाली ड्यूटी में उपस्थित होगा ठाकुर जी की सेवा में आ नहीं तो भोजन पानी बंद अब माताएं टीवी खोल के बैठ जाएंगी भजन कीर्तन के समय तो फिर तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते ये निश्चय करना होगा बड़ी इंसी बात आधा घंटे कीर्तन और आधा घंटे सत्संग इतना साहित्य है गीता प्रेस का कि जीव इस जीवन नहीं कितने जीवन बीत जा उनके लिए वो ग्रंथ पर्याप्त इतना लिखा है महापुरुषों आप पढ़िए बहुत ऊंची ऊंची बातें हमारे सारे ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं एक व्यक्ति बांझकर सुनावे बाकी घर के शेष लोग बैठ करके सुने ये काम होना चाहिए यह आप करके देखिए फिर आप केवल एक वर्ष करके देखिए फिर आप आत्मनिरीक्षण कीजिए कि पहले से अब हमारी जीवन शैली में विचारधारा में कुछ अंतर आया है कि नहीं आप निश्चित अंतर अनुभव घर में लोगों के संस्कार बहुत पवित्र हो जाएंगे, बहुत अवश्य आपके घर के बालक ध्रुप प्रहलाद हो जाएंगे आपकी घर की बालिकाएं मीरा और करमेती बन जाएंगी। यदि आपके बालक ध्रुव प्रहलाद बन गए आपकी बालिकाएं मीरा करमेती बन गई तो आपका गृहस्थाश्रम सफल हो गया है अब तो होड़ लगी है बालकों को बहुत दूर भेजने की। बहुत से लोग तो इस देश में दूर दूर भेज देते हैं और बहुत से लोग परदेश में बहुत दूर भेज देते हैं बहुत अधिक कोई धनवान हो तो भी मरना पड़ेगा अब बहुत ज्यादा गरीब हो तो भी मरना पड़ेगा बहुत पढ़ा लिखा हो तो भी मरना पड़ेगा अब बिल्कुल बुद्धू हो गमार हो तो भी मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा कि नहीं अरे भैया मरना पड़ेगा तो क्यों हाय हाय में जीते हो ठीक है भगवान और जो प्रारब्ध का भोग है वो मिल जाएगा बिना पढ़े लिखे हम पढ़ाई लिखाई का विरोध नहीं कर रहे हैं वो बिना पढ़े लिखे होने पर भी मिल जाएगा और यदि प्रारब्ध में नहीं है तो एक पुरानी कहावत है अब जैसे अंग्रेजी चलती है इस समय किसी जमाने में फारसी चलती थी उर्दू फारसी तो कहावत है पढ़े फारसी बेचें तेल ये देखो किस्मत का के ऐसे एक व्यक्ति हमारे ठाकुर जी की शरणागत हैं मलुपीठ से जुड़े हुए हैं जिन्होंने विद्यालय का मुख भी नहीं देखा एक कक्षा में भी नाम नहीं लिखाया एक कक्षा भी नहीं पढ़े एक क्लास नहीं पढ़े गई नहीं स्कूल क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी थी पिताजी जल्दी पधार गए बहुत गरीबी थी ब्राह्मण परिवार जैसे तैसे गुजारा होता था एक कहीं रसोई बनाना सीख लिए थे तो एक मंदिर में ठाकुर जी का भोग बनाने की सेवा में गए वहीं एक संत से थोड़ा बहुत रामचरितमानस की चौपाई पढ़ना सीख लिया थोड़ा बहुत हस्ताक्षर करना सीख लिया ठीक है वे व्यक्ति भजन में लगे हुए हैं सत्संग में लगे हुए हैं आप जानते हैं उनको और आज उनका विद्यालय हम समझते हैं सीकर जिले में नहीं राजस्थान प्रांत का इतने जल्दी प्रगति करने वाला सबसे अच्छा विद्यालय अब वो कहते भाई हम गरीबी में नहीं पढ़ सके तो इस क्षेत्र के लोग बिना पढ़ाई के न रह जाए बहुत बड़ा विद्यालय है अभी वही कथा होनी एक महीने की श्री महाभारत की कथा बिल्कुल बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ठाकुर जी ने उनका काम इतना आगे बढ़ा दिया कि जो कंप्यूटर पर बैठकर काम करते उनके हिसाब में भी वो दिन में दस बार गलती निकालते हैं और उनसे कान पकड़वाते हैं कि तो हमसे गलती हो और प्रतिज्ञापूर्वक ईमानदारी से जो भजन करना वो पूरा भजन करते हैं किसी भी स्थिति में हमारा नित्रियम भले ही कभी प्रपंच में पड़कर कम हो जाए लेकिन वो जितना करते हैं किसी कीमत पर उसको छोड़ते नहीं ये हम इसलिए कह रहे हैं हम किसी व्यक्ति का उदाहरण अन्य किसी प्रयोजन से नहीं दे रहे इसलिए दे रहे हैं कि कोई ये कहे कि हम पढ़ लिख जाएंगे तभी धन कमाएंगे ऐसा नहीं है चाहे जितनी पढ़ाई करो प्रारब्ध में धन नहीं होगा तो नहीं मिलेगा होगा तो बिना कुछ किए भी मिल जाए भाग्यवान के भूत कमाए कहावत भाग्यवान के भूत कमाए और भाग्यहीन के भूत कमाए भाग्यहीन होता है चाहे जितना बटोर लिया कि हम सात पीढ़ी तक के लिए हमने इकट्ठा कर दिया ऐसा पूत भाग्यहीन के यहाँ आ जाता है वो देखते देखते सब बर्बाद कर गए भाग्य बन के भूत कमाए और भाग्यहीन के पूत गवाए गवा देते इसलिए भैया भजन करो इस सब छोड़ो प्रपंच केवल भजन करो और हमारी प्रार्थना है अपने बालक बालिकाओं के संस्कार अत्यंत पवित्र रखने की दृष्टि से उनको अपनी निगरानी में रखो और उनको अच्छे संस्कार जहां आप उन पर पूरा नियंत्रण रख सकें वहां आप रखी होगी बहुत दूर मत भी राजकोट की कथा थी आप थे उसमें तो उनके बालक बालिका लंदन पढ़ने जा रहे थे कैंसिल कर दिया वो बच्चे भजन में लगे लगे उनका जीवन बदल गया विदेश जाकर पढ़ने का विचार छोड़ दिया यहां कमी है क्या कोई मान लो बहुत बड़ी योग्यता अर्जित कर ली बहुत धन कमा लिया अमर हो जाओगे क्या मरना तो पड़ेगा इसलिए भैया जिसके लिए जीवन मिला है वो काम कर लो और नहीं तो आछे दिन पाछे गए किया जब चिड़िया चुग गई खेत अब फिर बाद में पश्चाताप निगर गए इसीलिए महाराज हमारे यहां संतों ने अनेक उपाय कथा कीर्तन नाम जप नाम लेखन ये नाम लेखन भी इसीलिए कि भाई कोई माला नहीं जप सकता है तो नाम लेखन के रूप से नाम से जुड़ जाए कैसे भी जुड़े तो सही लोग अपने दुनियादारी के काम के लिए बैंक से लोन लेते हैं कर्ज लेते हैं कि नहीं व्यापार के लिए भी कर्ज लेते हैं हमारा मलुक पीठ वाला भगवान नाम बैंक भी कर्ज देता है लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार से कर्ज देता है लौकिक कोई कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए सवा लाख का कर्ज एक बार में मिलता है और आठ महीने दस दिन में उसको पूरा करना पड़ता है रुपये का कर्ज नहीं राम नाम का कर्ज उतनी संख्या में रोज नाम लिखने से आठ महीने दस दिन में सवा लाख का कर्ज पूरा हो जाता है और कामना पूर्वक कर्ज कितनी बार लिया जा सकता है तीन बार और निष्काम भाव से चाहे जितनी बार गोपाल दास आपने कितना कर्ज लिया इन, इन्होंने एक करोड़ पच्चीस लाख कर्ज लिया है गोपाल दास जी ने और वो कोई कामना से नहीं लिया है केवल भगवत चरणार्विंद में प्रीति होवे ये जीवन सफल होवे और इस मानव शरीर का फल हमें मिले इसके लिए इन्होंने सवा करोड़ का कर्ज लिया इसलिए लौकिक कामना के लिए तो सवा लाख निश्चित है और निष्काम भाव से कर्ज की संख्या निश्चित नहीं है कितना लिख लेते हैं रोज दस हजार के करीब नाम नित्य लिखते हैं सभा में कहने वाली बात नहीं लेकिन एक इसलिए हम कह रहे हैं कि देखो कोई व्यक्ति घबरा जाए तुम्हारा सवा करोड़ तो बहुत है लेकिन लग गए तो हो जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं पूरा हो जाएगा आप संकल्प कर तो लीजिए सवा लाख पद बनाने का संकल्प सूरदास जी ने किया और एक लाख पद पूरे होते होते उनके जीवन की अवधि पूरी होने वाली थी अब घबरा गए मैंने सवा लाख पदों से भगवान की स्तुति का भाव रखा था सवा लाख पूरे नहीं हुए ठाकुर जी का चिंता मत करो पच्चीस हजार हम रच देते हैं तो सवालाक पदों में 25 चार पद स्वयं श्रीकृष्ण ने अपने हाथ से लिख करके रच दिए और उनमें सूर श्याम की छाप है जो ठाकुर जी के रचे हुए पद हैं उनमें सूर श्याम की छाप है बाकी में सूर्य सूर छाप सूर अथवा सूरदास की छाप है बाकी में सूर श्याम की छाप है। तो आप संकल्प कर लो पक्का ठाकुर जी लिख देंगे प्रेम जी महाराज ने संकल्प कर लिया तेरा करोड़ नाम नाम का लेखन लेखन होगा तब हम कास्ट मौन छोड़ेंगे और और वो अवधि पूरी हो हो रही थी अनुष्ठान की और नाम लेखन पूरा नहीं हो पाया था तो एक दिव्य पुरुष आए अपने सिर पर तमाम नाम की पोथिया पीठ पर पोथियां लाद कर आए वो दिव्य पुरुष और कोई नहीं थे साक्षात श्री हनुमान जी महाराज नाम लेखन करके लाए और तेरह करोड़ का लक्ष्य रखा गया था हमने सुना है अठारह करोड़ नाम गिनती में हुआ इसलिए आप अच्छा संकल्प कीजिए देखो नारायण इसमें कोई खर्च तो होना नहीं है अच्छा संकल्प करने में दरिद्रता क्यों करो जो होएगा सो तो भगवान जो चाहेंगे सो होएगा लेकिन हम बढ़िया संकल्प करें इसमें घाटा क्या है अच्छा संकल्प जैसा संकल्प होगा वैसा जीवन बन जाएगा संकल्प के अनुरूप आपका जीवन बनेगा हम ईमानदारी से कह रहे हैं साक्षात वांग में विग्रह श्रीमद भागवत के सामने विराजमान होकर के कह रहे हैं यदि आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है केवल भगवत प्राप्ति है ऐसा निश्चय कर लें तो अपने आप भजन बनने लग जाएगा स्वाभाविक रूप से आपसे भजन होने लग जाएगा आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा भजन के मार्ग में सहेज भजन बनेगा आपका चलना फिरना उठना बैठना सोना खाना पीना जगना सब भगवत भजनमय हो जाएगा केवल लक्ष्य बना लीजिए भगवत फिर आप संसार की किसी चीज में कहीं अटकेंगे भटकेंगे नहीं कहीं आसक्ति नहीं होगी बस लक्ष्य दृढ़ हो लक्ष हमको वहां जाना है देखे विन रघुनाथ पद जिए की जरनी ना जाए फिर महर्षि भरतवाज का योग वैभव भी सामने आ जाए तो भी संपत्ति चकी भरत चक मुनि आय सुखिलवार तेह निसी आश्रम पीजरा राखे भाभी हरी शरण हरे शरण हरे शरण शरण आगे बढ़ो आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए शरण हरि शरणम हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari saranam, Hari. बहुत अवशिष्ट है ये बातें कहनी बहुत आवश्यक थी इसलिए हमारे द्वारा कही गई प्रायः कथा लीला का भाग आप सब जानते हैं और हमें विश्वास है कि आप यहां के बाद भागवत सुखसुधा सागर गीता प्रेस का आता है आप लेकर के रोज आधा घंटे पढ़ेंगे सुनेंगे तो सब आपको पता चल जाएगा बाकी विशेष बात हमने निवेदन कर दी है अब आगे के चरित्रों को बहुत भाव से बहुत सावधानी से श्रवण करें नंदोत्सव के पश्चात कंस का वार्षिक कर चुकाने नंद बाबा मथुरा आए हैं कंस का वार्षिक कर चुकाया है वस्ुदेव से मिले हैं और वस्देव ने बताया है कि कंस की योजनाएं अच्छी नहीं है नंद ब्रज में उत्पात हो सकते हैं। श्री नंद बाबा भगवान की शरणागति के भाव का चिंतन करते हुए आ रहे हैं इसी बीच पूतना सुंदर लक्ष्मी के जैसा रूप बना करके आई है बिना किसी रोक टोक के नंद महल में चली गई बाल कृष्ण को अंक में ले लिया भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए नेत्र बंद करने के अनेक भाव है उन सबको हम प्रणाम करते हैं भगवान के मुख में अपना पयोधर दे दिया भगवान ने प्राणों के सहित इसका स्तन पान किया यह चिल्लाने लगी सा मुंच मुंचाल मिथि प्रभाषिणी हरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे ठाकुर जी ने और जोर से पकड़ लिया हमको छोड़ना नहीं आता पकड़ना ही आता है हम जिसको पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं बीस मझधार में छोड़ना नहीं आता श्री ठाकुर जी ने इसका परम कल्याण किया इसका विकराल स्वरूप प्रकट हो गया भाई जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है इस संबंध में श्री हनुमान प्रसाद जी उन्होंने लिखा है कि तुम चाहे जैसे बन के रहो जब मृत्यु का समय आएगा तो तुम्हारा असली चेहरा प्रकट हो जाएगा इसलिए पहले चाहे जैसे बनके रहो पर मृत्यु के क्षण में हमारा राक्षसी चेहरा सामने ना आवे इसका भाव रखना चाहिए इसका विचार रखना चाहिए जीवन का प्रश्न पत्र उसका फल परीक्षा फल वो मृत्यु साधकों की मृत्यु के क्षण में अंत करने की स्थिति दिव्य हो जाती है ऐसा निकट रहने वाले लोग अनुभव करते वृंदावन बिहारी छोष का जंगल धराशायी हो गया पूतना की छाती से ठाकुर जी को उतारा गया यशोदा जी का दूध पिलाया गया यशोदा जी प्रसन्न हो गई लेकिन बालक का स्पर्श राक्षसी ने कर लिया है बालक का शुद्धीकरण कैसे हो वे? इसके निमित्त गौशाला में बाल कृष्ण प्रभु को ले जाया गया और विचित्र भगवान की चिकित्सा आरंभ हो गई गोमूत्रेण स्नापय पुनर्गोरज सार्वकम रक्षा चक्रुश्चकता द्वाद सांग भी गोमूत्र से स्नान कराए गोमाता की चरणरज भगवान के श्रीअंग में लगाए और भगवान के श्रीअंग में गोबर का लेप किया और गौ माता की पूछ से भगवान को झाड़ करने लगी आजकल के पढ़े लिखे लोग झाड़ के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और झाड़ की आड़ में ठगने वाले लोग भी बहुत होते हैं ये भी बात है लेकिन हमारे यहां चिकित्सा यदि हम आयुर्वेद को देखें तो आयुर्वेद में भी झाड़ फूक की चिकित्सा है अब तो लोगों को ज्ञान ही नहीं है नहीं।, नहीं महाराज तिजारी आती है तिजारी तीसरे दिन बुखार आ जाता है एक ऐसा ज्वर होता है तीसरे दिन आ जाता है उसको दर में तो तिजारी कहते हैं ताप तिजारी तीसरे दिन बुखार आ जाता है तिजारी कहते हैं आज भी अंग्रेजी डॉक्टरों के पास ऊंची दवा नहीं है अंदाजा से खून परीक्षण कर, कर, कर के दवा देते हैं तिजारी वाला बुखार नहीं जाता तो हमारे मोहल्ले में उड़िया बैद जी थे वो बुधवार के दिन तिजारी के लिए एक औषधि बांध देते थे मंत्र पढ़ के हाथ में फिर नहीं आता था तिजारी तीसरे दिन वाला बुखार नहीं है तमाम चिकित्साएं भागवत में ज्वर स्तुति है उसका पाठ करो तो बुखार उतर जाए बिना गोली खाए भगवान धन्वंतरी स्वयं कह रहे हैं अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषयात नश्यं सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम अच्युत अनंत और गोविंद इन तीन नामों के उच्चारण रूपी औषधि से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूं इसका नित्य जप करो कोई भयंकर रोग आपके शरीर में नहीं कथनचित हो भी जाए तो भी मानसिक जब आरंभ कर दो रोग सैया पर पड़े हैं अच्युतायन महा अनंतायन मोविंदायन मह अच्युतायन मनंतायन मोविंदा मत करके देखिए तुरंत आपका रोग नष्ट हो जाएगा हमने अनुभव किया एक बार बहुत कई दिनों से हमको बहुत तेज बुखार था शरीर में इतनी कमजोरी थी कि लौशंका जाने के लिए भी लगता था कोई सहारा देकर के लेमी की वृंदावन में जुगल परिक्रमा खूब जोर चल रही थी सुदामा कुटी में रहते थे उधर सामने मकान वगैरह नहीं बना था उस समय सामने से परिक्रमा दिखाई पड़ती थी वो भीड़ चली परिक्रमा परिकमा चौदह कोस में एकदम नर्माला पड़ी हुई हमारे मन में आए देखो हम वृंदावन में रहते हैं और देखिए ऐसा शरीर का भोग आ गया कि अरे मथुरा वृंदावन जुगल परिक्रमा नहीं कर पा रहे तो वृंदावन की तो कर लेते कम से कम कार्तिक का महीना है वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर सकते क्या करें तेज बुखार तो हमने मन में सहज आया कि अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषयात न सिंध शक्ला रोगा सत्यम सत्यम बदाम हम इसी का उच्चारण करते हुए चलें बहुत कोई भीतर विश्वास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था पर ऐसे ही चलें जहां ज्यादा तकलीफ होगी वहीं बैठ जाएंगे और लौट आएंगे कोई बात नहीं पर थोड़ा प्रयत्न तो करना चाहिए हमारे यहां से जगन्नाथ घाट कितनी दूर है उस समय सुदामा कुटी में रहते थे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जगन्नाथ घाट तक चले बुखार खत्म हो गया पांच मिनट के भीतर बुखार समाप्त हो गया और पता नहीं कहां से ऐसी स्पूर्ति शरीर में आई कि दो घंटे के भीतर भीतर पांच कोष परिक्रमा हमने पूरी कर ली। वृंदावन पंच कोश परिक्रमा दो घंटे में पूरी कर ली, जबकि भीड़ खूट थी यह अनुभव करके देख अरे राम नाम भाव भेषज हरण घोर त्रै सूर ये है। इस शरीर का रोग नष्ट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात आज झाड़ फूक की चिकित्सा भी एक चिकित्सा गोपियां गौ माता के पूछ से झाड़ा देने लग गई जुंग्रिमणिमाव जन्म थोरु योच्युतटम जठरमयाव दुरईशिनस्तु कंठ विषुर्भुज मुखमुरुक्रम ईश्वर कम सहगदो सह गो पश्चात धनुर्सी मधुहा जनश कोशंख उपर उतौधर पुरुष सम इत्यादि प्रकार से भगवान के द्वादश अंगों का नाम लेकर के भगवान के द्वादश नामों को लेकर के मणिमान भगवान चरणों की रक्षा करें यज्ञ भगवान जंगाओं की रक्षा करें आज भगवान चरणों की रक्षा करें हैग्रीव भगवान कटिप प्रदेश की रक्षा करें केशव भगवान हृदय की रक्षा करें इत्यादि प्रकार से भगवान के अलग अलग अंगों का और अलग अलग भगवान के नामों का उच्चारण करके गोपी भगवान की झाड़ फूक करने लगी गोबर गोमूत्र और गोमाता की चरण रज इतनी पवित्र होती है महाराज सारे अरिष्टों की निवृत्ति गोबर गोमूत्र के स्नान से हो जाती है गोरज का स्पर्श करने से हो जाती है भयंकर से भयंकर चर्म रोग असाध्य चर्म रोग भी गोबर गोमूत्र के प्रयोग से ठीक हो सकता है नित्य गोबर गोमूत्र का आहार के रूप में ग्रहण करें, सेवन करें, उचित मात्रा में पंच का सेवन करें नित्य और शरीर में भारतीय देसी गाय के गोबर से रगड़ करके स्नान करें, गोमूत्र से स्नान करे गोचरण रज लगावे तो गलित कुष्ठ जैसा रोग भी केवल गोबर गोमूत्र के नित्य लगाने से दूर हो सकता है शर्त यह है कि फिर तेल सावन नहीं लगाना पड़ेगा कैसी भी आधी व्याधि समाप्त तो हो जाती है गोबर गोमूत्र के प्रयोग से साक्षात भगवान के श्रीअंग पर गोबर गोमूत्र लगाया जाता बोलो गौ माता की भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे थे भगवान की प्रसन्नता के दो कारण थे एक कारण तो ये था एक कारण तो ये था कि आज गोपियों ने हमारे नाम की महिमा को सत्य कर दिया वेद शास्त्र पुराण और संत वाणिया एक स्वर से मेरे नाम की महिमा का गान करती हैं और हमसे भी अधिक हमारे नाम की महिमा का वर्णन करती हैं। आज गोपियों ने सत्य कर दिया हमारे ही श्री अंग की रक्षा हमारे ही नामों को ले लेकर गोपियां कर रही हैं तो हम तो रक्षे हो गए और नाम हमारा रक्षक हो गया हमारा नाम संसार के सभी प्राणियों की रक्षा तो करता ही है पर आज नाम इतना बड़ा हो गया कि हमारी भी रक्षा हमारा नाम कर रहा है इसलिए नाम महिमा प्रकट हो रही है भगवान प्रसन्न हो रहे थे दूसरा भगवान की प्रसन्नता का हेतु था की श्री गोमाता की उपासना गोमाता की भक्ति करने के लिए हमारा यह अवतार हुआ है और आज गोमाता के मंदिर में गोपियां ले आईं गोबर गोमूत्र से स्नान कराके गो माता के चरण रज लगाकर गोपुच्छ का स्पर्श करा के गोपियों ने मेरे अवतार प्रयोजन को सार्थक बना दिया हम कृतकृत्य हो गए हम धन्य हो गए ऐसा अनुभव करके बालकृष्ण प्रभु प्रसन्न हो रहे थे भगवान का पंचामृत स्नान यमुना जल स्नान कराया गया, गया सुंदर वस्त्र धारण कराए गए ब्राह्मणों ने स्वस्थ तिलक किया दीर्घायुष्य मंत्रों का जप किया और कलाई में रक्षा सूत्र बांधा नंद बाबा आ गए बोले देखो हम भगवान की शरण चले गए थे तो नारायण भगवान ने राक्षसी का बध कर दिया हमारे लाला को बचा लिया तो ये थोड़ी समझते कि हमारा लाला ही नारायण है अब बोले या पूतना को जाए बड़ी पूतना मरी पड़ी है ये बदबू देगी हमारो तो ब्रजवासन को रहो कठिन जाएगो तो सबने विचार किया कि एक जगह तो इसका संस्कार संभव नहीं है आज मसीनी युग है लेकिन आज भी ऐसी कोई क्रेन नहीं बनी है जो कोस की पूतना को उठाती ऐसी क्रेन है कोस के पहाड़ को उठाने वाली क्रेन है क्या करें पूतना का तब टुकड़े टुकड़े करके हजारों चिताएं बनाई गईं और उसी में उसका संस्कार किया गया इसके शरीर के संस्कार के समय बड़ी दिव्य सुगंध इसके जलाते स... जलाने के समय आने लग गई बड़ा आश्चर्य हुआ इतना दिव्य शरीर इसका हो गया इतनी सुगंध इसके शरीर से आ रही है श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना हरे हरेम दर्जते बाल हच्चारिणी पूतना रक्तपान करने वाली पूतना और वह मारने का संकल्प लेकर के आई और उसे सदगति की प्राप्ति हो गई गोलोक की प्राप्ति हो गई तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्म ने यन प्रियतम किन्नु रक्ता था फिर कोई श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में अनुराग करे उनसे प्रेम करे तब उसे क्या प्राप्त नहीं हो जाएगा यह एक पूरा मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम शुणियात श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लवती जो इस पूतना मोक्ष की लीला का श्रवण करता है उसे गोविंद भगवान के चरणों में रति की प्राप्ति बहुत ध्यान से सुने रति माने प्रेम पूतना मोक्ष की लीला सुनने से भगवान में प्रेम हो जाता है प्रेम कब होता है किसी का भी किसी से प्रेम कब होता चलो हमें बता रहे हैं प्रेम जहां भी होगा जब भी होगा जिस किसी से भी होगा स्वभाव के ज्ञान पूर्वक ही होगा स्वभाव ज्ञान पूर्वक ही प्रेम होता है आपके स्वभाव का हमें परिचय नहीं मिला और आपसे प्रेम होगा कब तक निभेगा वो प्रेम जिस समय हमारी समझ में आ जाएगा कि अरे ये व्यवहार रखने योग्य व्यक्ति नहीं प्रेम खत्म हुआ जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा नहीं कभी उसके संपर्क में नहीं आए और उस व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में आप जिसको प्रामाणिक मानते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं विश्वास करते हैं उस व्यक्ति ने कहा कि अरे आप मुजफ्फरपुर गए बोले हा गए आप अमुक व्यक्ति से नहीं मिले बोले हम तो उनसे नहीं मिले अरे तो राम राम तब आप क्या मुजफ्फरपुर गए अरे इतने भले आदमी हैं इतने अच्छे हैं इतने भक्त हैं इतने सज्जन हैं इतने भजनानंदी हैं, अरे महाराज नाम मात्र के ग्रहस्थ हैं वो तो संत ही हैं। अब किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया आपने उनको देखा नहीं पर किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा है तो आप कहेंगे कि भाई अब हम जब भी मुजफ्फरपुर जाएंगे तो महाराज जी आपने जिन महानुभाव का नाम हमें बताया है हम लाख काम छोड़ के पहले उनसे मिलेंगे हमने देखा नहीं केवल सुना और हमारा प्रेम होगा कैसे हुआ प्रेम गुण सुनकर स्वभाव सुनकर प्रेम हो स्वभाव के बिना स्वभाव के ज्ञान के बिना प्रेम नहीं होता ये सिद्धांत है प्रेम जब भी होगा स्वभावक ज्ञान पूर्वक ही होगा और बिना स्वभाव के अनुभव के ज्ञान के जो प्रेम होगा उसमें स्थायित्व तो नहीं रहेगा वो प्रेम होगा अपने नष्ट हो इस चरित्र के फलश्रुति भगवान में प्रेम हो जाता है यह इसलिए कही गई कि इस पूतना उद्धार की लीला में श्री कृष्ण के करुणामय स्वभाव का परिचय प्राप्त होता है, कि कितने करुणा में है। आहो स्तनकाल ये कितने करुणामय है अहोबकीय स्तन कालपूतन जिघान सया पाय दप्य साध्वी धातृचिता दयालु शरण ब्रजेम यानी श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाए बक दैत्य की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में कालपुट विष लगाकर आई मारने का संकल्प लेकर आई और उसे उन्होंने माता की गति दे दी गोस्वामी जी ने भी कहा कहा है विनय जी में गई मारन पुतना विश्वकाल कूट लगा आ, pallelujah ताकि गति दे दी इसलिए हे नारायण भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए क्योंकि जब तक भगवान के स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा संतों में भी प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक संतों के सहज सरल स्वभाव का ज्ञान नहीं स्वभाव ज्ञान कैसे हो भक्त चरित्र और भगवत चरित्र इन दोनों के श्रवण से ही भक्त भगवंत में अनुरा क्योंकि इनसे भगवान के स्वभाव का ज्ञान है और जब स्वभाव का परिचय नारायण मिल जाएगा तो अस स्वभा कहू सुन दे कहू अश स्वभा एक बार इनके होकर के तो देखो ये अपनाना ही जानते हैं ये कभी किसी जीव को ठुकराना नहीं जानते केवल अपनाना जानते ठुकराना नहीं जानते श्री वृंदावन बिहारी ला जय इस प्रकार से इस पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया इसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही उसकी व्याख्या का अवसर नहीं है अनेक कथाओं में हम उसकी व्याख्या कर चुके हैं लेकिन हम लोग जीवन भर कथा सुनते रहें। इसके लिए उसकी संक्षिप्त चर्चा करनी आवश्यक सप्तम अध्याय का द्वितीय श्लोक कथा सुनने से चार लाभ कथा सुनने से कितने लाभ होते हैं चार यदि आप निश्चय कर लें कि हम जीवन भर भगवान की कथा सुनेंगे कथा सुनना नहीं छोड़ेंगे तो चार चीजें बिना मांगे आपको मिलेंगी आप मांगेंगे नहीं तो भी आपको चार चीजें मिल जाएंगी जैसे आपको भूख लगी है और आप भोजन करने बैठे तो भले ही आप तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति न चाहें, तो भी तीनों चीजें हो जाएंगी कि नहीं तुष्टि भी हो जाएगी संतोष पुष्टि भी हो जाएगी खाने के बाद कुछ ताकत आ जाएगी और पेट भी भर जाएगा कि अब भूख नहीं है भूख भर गई पेट भर गया तो जैसे भोजन के साथ ही तुष्टि पुष्टि और क्षुदा निवृत्ति का संबंध जुड़ा हुआ है ऐसे ही आप ईमानदारी से कथा सुनना सीख लो आपको चार चीजें अपने आप कथा सुनते ही मिल जाएंगी कौन कौन यृण्वत पैचरतिर्तृष्णा सत्व शुद्ध्य चिण पुस भक्तिर्पुरषे सख्यम तदेवर बद मे चेत येतिर्तृष्णा कथा श्रवण से पहला लाभ रहित वृत्ति की प्राप्ति ये पहला लाभ है कथा सुनने का जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये तृष्णा मिट जाया ये तृष्णा इतनी खराब है महाराज क्या बताऊं तृष्णान जीर्णा बेव जीर्णा हम तो बूढ़े हो गए लेकिन तृष्णा बिल्कुल सोलह साल की बनी हुई है जवान कहावत है उमरिया घट रही है और तृष्णा बढ़ रही है शरीर जितना जर्जर होता चला जाता है तृष्णा उतनी मजबूत होती चली जाती है और ये तृष्णा कभी जीव को चैन की सांस नहीं लेने देती जितना भगवान की ओर से मिला है उसका उपभोग भी नहीं करने देती केवल आगत का लाभ नहीं और अनागत की चिंता बस इसी झमेले में डाल के रखी जो आगत है उसको भोग नहीं पाया और जो नहीं आया है उसको बटोरने की चिंता ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि यदि मानव जीवन की है तो वो ये है हमारी तृष्णा समाप्त देखो बहुत ध्यान से सुने कोई सर्वथा तृष्णा रहित है तो ही देह इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला प्रारब्ध के अनुकूल सुख दुख उसको मिलेगा मिलेगा मिलेगा उसे बच नहीं सकता सर्वथा तृष्णा रहित होने पर भी शरीर मिला है ना और शरीर प्रारब्ध के अनुरूप मिला है संसार का कोई भी मनुष्य दुख चाहता है क्या नहीं चाहता दुख बिना चाहे दुख मिलता है कि नहीं मिलता क्यों मिलता है कभी सोचा समझ नहीं क्योंकि वह पहले से हमारे कर्म के अनुसार मिलना तय है निश्चित है इसलिए वो ना का सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब सब्राता वो पहले से तय से मिलता है जब पहले से तय हुआ दुख मिल जाता है तो पहले से तय हुआ सुख नहीं मिलेगा तृष्णा करने से भी उतनी ही वस्तु मिलेगी और बिना तृष्णा के भी उतनी ही मिलेगी तृष्णा करने से हम वस्तु की प्राप्ति का सुख नहीं ले पाएंगे उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन को अनंत जन्मों के दुख के जमेले में डाल देंगे ये ये तृष्णाकार फायदा है और तृष्णा रहित होने से इसी जन्म में काम बन जाएगा भोगों को पदार्थों को भोगने की तृष्णा ने ही हमको जन्म मृत्यु के चक्र में धक्केला बाल जी आज अभी इसी समय कोई सोच ले हमको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए हमें स्वर्गाधि में भी कोई वस्तु नहीं चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए ऐसा निश्चय कर ले अभी मुक्त है इसी समय मुक्त है मुक्ति के लिए कोई साधन करने के आवश्यक है इसी क्षण मुक्त जिस दिन तृष्णा रहित हो जाए उसी दिन मुक्त हो जाए बड़ी विचित्र बात है इससे फायदा तो कुछ नहीं होता नुकसान ही नुकसान होता है। फिर भी मनुष्य तृष्णा में जीता है। कथा सुनने का सबसे पहला फायदा है तृष्णा रहित वृत्ति की बात कथा सुनने वाले को भीतर से इतना संतोष हो जाता है फिर वो पूरी तरह भगवान के सहारे हो जाते नाथ आपने जितना दिया है हम इसके लायक भी कहां थे हम इसके लायक नहीं थे हम तो छटाक भर आटे के आटा चौबीस घंटे में खाने के लिए मिले इस लायक भी हम कहा हैं? नाथ आपकी कितनी करुणा है ये भाव कथा सुनने से आ जाता भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव किया जाता हमारा चिंतन सकारात्मक न होकर नकारात्मक रहता है भगवान ने जो दिया उसके लिए धन्यवाद देते हो वो नहीं देते और जिस चीज की कमी पड़ गई उसके लिए परेशान होते अरे भाई जो मिला पहले उसका उसका, उसका उसका उसके लिए तो परमात्मा को धन्यवाद दो उसके लिए हम धन्यवाद नहीं दे पाते पहला लाभ कथा सुन करके तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति कथा सुनने वाले को न खाने की तृष्णा न पीने की तृष्णा पहनने की तृष्णा न देखने की तृष्णा न सुनने की तृष्णा न बोलने की तृष्णा न बटोरने की तृष्णा कोई तृष्णा नहीं रह जाती है सहज उसका जीवन चलता है क्या करें तृष्णा का ओढ़े के बिछा क्या करें तृष्णा को? हमसे कोई कहे महाराज जी कोई बताइए आपको कोई चीज की आवश्यकता हुआ बताइए हमारे जीवन का सबसे कठिन प्रश्न यही है, है कि हमको कोई आवश्यकता हो बताइए हम अपने मन में सोचते हैं जितना हम भोजन नहीं कर सकते उससे ज्यादा भगवान भोजन दे रहे हैं इतना कपड़ा दे रहे हैं कि हम हम ही नहीं पहनते हैं सालों भर कपड़ा बांटते हैं तो भी कमी नहीं पड़ती सब तो नहीं पहन सकते अब किस चीज की तृष्णा करें भले ही पास में एक रुपए की पूंजी न हो लेकिन ठाकुर जी इतने बड़े बड़े उत्सव महोत्सव और कार्य संपादित करा देते बड़ा भारी आश्चर्य होता है क्या करें अब हम कैसे करें भैया तृष्णा रहित हो जाओ काम सब चलेगा सब बनेगा लेकिन तृष्णा करना छोड़ दो ये नहीं कहने से भी नहीं छूटेगी कथा सुनने से छूट जाएगी छोड़ना नहीं पड़ेगा ईमानदारी से कथा रस के रसिक बन जाओ नाम रस रसिक बन जाओ तृष्णा अपने आप पिंड छोड़ के चली जाएगी, कथा सुनने का पहला लाभ है कथा सुनने वाले के भीतर तृष्णा नहीं रहती भगवान की इच्छा से जो हो जाए सो अच्छा, अच्छा और न हो जाए, जाए सो, सो जाए, और अच्छा तृष्टारहित वृत्ति की प्राप्ति हो जाती है दूसरा लाभ कथा सुनने से सत्व शुद्ध त्यचिरेण पुंसा दूसरा लाभ है सद्या अंत की शुद्धि हो जाती चित्त शुद्ध हो जाता हम पहले भी कह चुके हैं जब व्यक्ति कथा श्रवण करने बैठता है तो उसके अंत की शुद्धि के कर्ता स्वयं भगवान होते हैं भगवान कथा रूप से भीतर प्रवेश करके उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं हमने उदाहरण भी दिया था कि जैसे कोई बड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आवे तो कुछ झाड़ू नहीं लगानी पड़ती उसके आने का तय होती सफाई हो जाती है ऐसे ही अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भगवान जब कथा के रूप से हृदय में पधारते हैं तो हृदय की सफाई अपने आप हो जाती जाएगी सत्वंच्य चुंसारा दूसरा लाला अंतकरण की शुद्धि का मतलब क्या है कामना रहित अंतकरण रहित अंतकरण और कामना रहित अंतकरण कथा सुनने वाले को अब चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे ये भाव उसके भीतर आ जाता है तीसरा लाभ भक्तिर हरऊ भगवान में प्रेम हो जाता है कैसा प्रेम काम ही नारी प्यारि जिमी लोभि प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रियला गिरा ऐसा प्रेम होगा कितने लाभ हो गए तीन पहला कौन तृष्णारहित वृत्ति की प्राप्ति दूसरा अंतकरण की शुद्धि तीसरा भगवान में प्रीति भक्ति निरंतर भगवान प्यारे लगना और चौथा लाभ है तत्पुरुषे चख्यम कथा सुनने का चौथा लाभ है फिर संतों से प्रेम हो भैया जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक ये महात्मा अच्छे नहीं लगेंगे और कथा सुनने लग जाओगे और ज्यादा कहीं कथा का रंग चढ़ गया ना आपके ऊपर तो फिर तो संसार छोड़ना थोड़ी पड़े अपने आप छूट जाएगा फिर तो आहरने से इन्हीं का संग करने लग जाओगे संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बने अच्छी बन जाएगी, जीवन सुधर जाएगा बिगड़ी बन जाएगी, संतों से प्रेम हो जाता है ये चार लाभ कथा सुनने से हो जाते हैं इस भाव के पोषण में हमको महान भक्त श्री रैदास जी का पद बहुत अच्छा लगता है श्री रैदास जी कह रहे हैं इसमें कथा की भी महिमा आ जाती है संत के संग की महिमा आ जाती है तृष्णा मिट गई ये, ये बात भी आ जाती बहुत सुंदर पद है आज के दिवस की मैं लें बली हार भो पवला बल भयो परी जन आज के दिवस की मै ले आज के दिवस की मैं ले बलि हार हा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार कहें कहे अर्थ अरथारे कथा करें अरु अर्थ आंगन बंगला भवन भयो पावन हरिजन बैठे हरिजस गावन करु दंडवत चरण पखारू तनम धन संतन परवार आंगन भवन भयो अति पावन हरिजन बैठे हरिजस गावन कथा कहें अरु अर्थ विचारें आप तरें और मिले हरिदासा तो जन्म जन्म की पूरी आशा सारी आशा पूरी हो गई तृष्णा समाप्त हो गई क्यों बोले संतों के संग में भगवत चर्चा का सुख मिलता है सताम प्रसंगान नमवी संबिदो भवंति हृत कर्ण रसायना श्रद्धा रति ही भक्ति रनु क्रमश्य श्रवण करने वाले को मिल जाता है इसलिए ठाकुर जी से ठाकुर जी की कथा मांगो ठाकुर जी से कुछ मत मांगो ठाकुर जी से ठाकुर जी की कथा मांगो हे नाथ आप अपनी कथा दीजिए दी। बार बार बार मांगी हो हर्ष देव श्री सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग संतों के संग में बैठकर कथा सुनने को मिले एक बार चस्का लग जाए हमारे गोरेलाल कुंज में एक भगत जी रहते थे गोरेलाल वाले महाराज जी के इसे दिल्ली के तब उनका शरीर नहीं नब्बे साल के करीब की उनकी उम्र और हमारी वृंदावन में जहां कहीं कथा होती चला जाते नहीं विचारों से रिक्शा में बुढ़ा बुढ़िया दोनों बैठ के अब कथा में पहुंच जाते दो टाइम कथा होती अब पुराने लोग थोड़ा खर्च भी हिसाब किताब से करते हैं तो सोचते कि फिर रिक्शा में बैठो फिर उतरो तो वहीं से अपना कुछ बना के ले जाते वहीं पंडाल में पड़े रहे थे वही दोपहर में पाले थे अब पाके शाम को देते एक आध बार विचारों को चोट लग गई रास्ता ठीक नहीं होते हैं। हम उनको कहे कि कितनी कथा सुन चुके हो अब मत आना सुन लिया करना ऐसी कैसेट से और कैसेट भी सब रखे हुए हैं। लेकिन मना करने पर भी जब कहीं कही तो सबसे पहले वही पहुंचे दिखाई पड़ते भगत जी दिखते तो कहते हैं, महाराज हम भी पक्का निश्चय करते हैं कि शरीर भारी है उम्र नहीं है अब कहीं गिर गए पड़ गए हाथ पांव टूट गया तो क्या होगा यहाँ वृंदावन में एक समस्या हो जाएगी हम भी सोचते हैं पर जैसे ही कथा का समय होता है बस चलो चलो महाराज जी कताओ चलो कताओ वो बोले पहुंच यहां आ जाते संतोष तमाम ऐसे लोग वृंदावन में हमारी दृष्टि में खूब वृद्ध बुजुर्ग और वो दास की ही पचासो कथा सुन चुके हैं लेकिन कहीं भी एक दिन का भी प्रवचन हो तो वहां भी पहुंच जाएंगे कथा का चस्का है और बापू के साथ हजार दो हजार लोग भी चले जाते कथा सुनने। क्या है क्या मिलता है कई जगह जाने पर बड़ी तकलीफे होती है लेकिन अब जिनको वो चस्का लग गया वो पीछे लगे हुए कोई किसी को न्योता थोड़ी ही देता है चका लग जाए श्री डोंगरी जी महाराज के पीछे तमाम लोग लगे रहते थे हमने देखे जहां उनकी कथा वहां लोग पहुंचे भैया कथा का रस आ जाए कथा का रस नहीं कथा ही हमारा जीवन बन जाए जैसे हम बिना हवा पानी के रह नहीं सकते ऐसे ही हम बिना कथा के जी न सके ऐसा हो जाए ऐसा यदि किसी का कथा में प्रेम हो जाए नाम में प्रेम हो जाए तो उसका वह शरीर अंतिम शरीर होगा उसका वह जन्म अंतिम जन्म होगा इसमें कोई संदेह नहीं कथा सुनने से चार लाभ अपने आप प्राप्त भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन है भगवान की परिवर्तन भगवान का करवट बदलने की लीला का भी वर्णन है तृणावर्त आया है महाराज एक समय की बात है ठाकुर जी ने बिना किसी के सहारे करवट बदल ली ब्रज में उत्सव होने लग गया और ठाकुर जी छकड़े के नीचे उनके पलने को रख दिया गया था आकर के शकट में बैठ गया भगवान को कुचल कर समाप्त करना चाहता था भगवान ने अपने बाय पैर के अंगूठे का स्पर्श कराया और स्पर्श कराते ही वो छकड़ा उलट गया। भगवान के संकल्प से असुर का उद्धार हो गया ग्वाल बाल दौड़ करके आए इतना विशाल दूध दही घी से भरा हुआ छकड़ा कैसे उलट गया छोटे बालकों ने कहा रुद्र क्षिप्त में इस लाला ने रोते हुए अपने चरण का स्पर्श कराया और छकरा उलट गया बालक सत्य कह रहे थे लेकिन ढाई महीने का बालक छकरा उलट सकता है ये किसी को विश्वास नहीं था किसी ने विश्वास नहीं किया ब्राह्मणों का सत्कार किया गया स्वस्थिवाचन कराया गया एक समय भगवान को दूध पीते पीते बहुत देर हो गई मैया को चिंता हो गई कहीं बालक को अजीर्ण न हो जाए भगवान ने अपना भार बढ़ा लिया कृष्ण को मैया ने पौढ़ा दिया अपने पाम सीधे करने मैया चली गई तब तक तृणावर्त तो आया बाल कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया गर्ग संहिता में तो लिखा है कि एक लाख योजन ऊपर चला गया चार लाख कोष बारह लाख किलोमीटर ऊपर आकाश में चला गया कितनी तेजी से गया होगा भगवान जाने। शायद इतनी तेजी वाला रॉकेट भी नहीं बना होगा इतनी तेजी से महाराज वो ठाकुर जी को लेकर ठाकुर जी आनंद से सीधे जा रहा आकाश है और जब एक लाख किलोमीटर ऊपर पहुंच गया तब जी ने एक साथ वजन बढ़ा दिया इतना वजन बढ़ाया अब वो ऊपर तो उड़ नहीं सका दाएं बाएं भी नहीं जा सका सीधे इतना वजन बढ़ा दिया कि जितनी तेजी तेजी से से गया था उससे अधिक नीचे आने अब तो उसने बहुत प्रयत्न किया छुड़ाने का पर ठाकुर जी ने इसका गला पकड़ लिया हमारे ठाकुर जी की पकड़ बड़ी मजबूत है पूतना की छाती पकड़ी जब तक कल्याण नहीं हुआ तब तक नहीं छोड़ा और और इसकी इसकी गर्दन पकड़ ली, गले गले के गले पड़ पड़ गए गए, गए, पड़ना, के ऐसा गला दबाया जीव प्राण उड़ और जैसे काले मेघ पर कोई नीली बिजली सवार हो ऐसी ठाकुर जी की कांति है ठाकुर जी ने तृणाव्रत का उद्धार किया और उसे सदगति प्रदान की पुनः भगवान का गोबर गोमूत्र से स्नान कराया गया गो रक्षा विधान किया गया। बाबा ने वालों को बुला करके कहा कि देखो, अहो बालो खलह साधु समत्व भयाद विमुचित देखो हिंसक अपनी हिंसा के पाप से मारा गया और साधु अपनी सज्जनता से संपूर्ण प्रकार के में संकटों से मुक्त हो गया इसलिए हमें अपने साधुता सज्जनता का त्याग नहीं करना चाहिए दुष्ट तो अपनी दुष्टता से जाए निज कुमारग जाएगा गोस्वामी जी ने कहा निज अघ गु कुमारक गामी अपने पाप से ही पापी व्यक्ति चला जाता है हम आपसे पूछते हैं किसी मटके में घड़े में मल भरा हुआ हो, और आप उसको डंडा से तोड़ेंगे तो क्या होगा आपकी लाठी मल में सन जाएगी कुछ उस मल के छीट हो सकता कपड़े पर ही नहीं आपके मुंह पर भी पड़ जाए और चारों ओर वातावरण में दुर्गंध व्याप्त तो हो जाएगी वो मल का घड़ा कभी ना कभी तो फूटना है उसको स्वाभाविक रूप से फूटने दो तुम अपनी लाठी बर्बाद मत करो तुम वातावरण में दुर्गंध व्याप्त मत करो वो अपने आप जिसके दृष्टि में दूसरे का जीवन मूल्यवान नहीं होता कीमती नहीं होता उसका अपना जीवन भी कीमती नहीं आपकी दृष्टि में यदि दूसरे का जीवन मूल्यवान है, तो आपका जीवन भी मूल्यवान नहीं है और आप अपने जीवन को, दूसरे के जीवन का मूल्य समझते हैं तो आपका अपना जीवन भी मूल्यवान बन जाएगा इन्होंने श्री बिहारी लाल जी ने घटना सुनाई कि कोई दुकान में ही रह गया और उसने कुछ इधर उधर भी किया लेकिन जब सवेरे वो पकड़ा गया तो उसके बाद लोगों ने कहा पुलिस के दो दो यूं करो त्यों करो ने कहा नहीं इसका जीवन खराब हो जाएगा ये क्रिमिनल बन जाएगा इसलिए इसको क्षमा कर दो और ये लड़का है सुधर जाएगा कोई बात नहीं उसको ससम्मान उसके गांव तक भिजवा दिया उसका परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन सुधर गया हम अपनी सज्जनता न छोड़ें। हमारी सज्जनता की छाप किसी बुरे व्यक्ति पर पड़े दूसरे की बुराई की छाप हमारे जीवन पर न पड़े ये सावधानी होनी चाहिए श्री मलुकदास जी के जीवन में एक चरित्र आता है सी कड़ा में विराज रहे थे प्रयाग के पास मलुकदास हमारे वैष्णवों के जो चतु संप्रदाय है श्री, श्री संप्रदाय श्री रामानंद संप्रदाय श्री नम्बार्क संप्रदाय श्री श्रीमाध्व संप्रदाय श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय ये जो वैष्णवों के चतुस्थ संप्रदाय कहे जाते हैं इनमें बावन सिद्ध हुए चतुर्थ संप्रदाय में कितने सिद्ध हुए बावन सिद्ध उनको जगतगुरु गुरु द्वाराचार्य कहा गया उन बावन द्वाराचार्यों में श्री मलुकदास जी बाईसवें द्वाराचार्य हैं पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार भी मलुकदास जी के द्वारे के ही साथ हुई थी मी खाकी बाबा के चरित में लिखा है मलुक जी के द्वारे के साथ मामा जी के गुरु जी तो मलुकदास जी महाराज का जीवन बड़ा विलक्षण रहा उनके पिताजी उनके बाल्य काल में ही भगवत धाम चले गए और बाद में जब गुरुदेव के द्वारा उनको विरक्त वेश प्राप्त हो गया विरक्त दीक्षा प्राप्त हो गई श्री देव मुरारी जी के द्वारा तो उसके बाद गुरुजी ने उनको आज्ञा दी कि तुम अपने गांव जन्मभूमि पर रहकर ही भक्ति का प्रचार करो तो आपने अपने घर को ही आश्रम का रूप दे दिया और विरक्त भाव से वहीं आप संत सेवा ठाकुर सेवा करने लगे आज भी वहा स्थान है कड़ा में हम दो बार दर्शन करके आए बहुत सुंदर स्थान है तो मलुकदास जी का जीवन बहुत अपने समय में इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया था कि मुगल बादशाह समय समय पर इनके चरणों में आकर नतमस्तक हुए अकबर का तीस वर्ष का राज्यकाल मलुकदास जी ने देखा अकबर भी प्रभावित था मलुकदास जी से जहांगीर का राज्यकाल देखा जहांगीर भी उनका दर्शन करने आया और शाहजहां के काल में तो वृंदावन मलुकपीठ की स्थापना हुई ये शाहजहां का दिया हुआ था ये सब तीसरा मुगल बादशाह और कड़े वाला स्थान औरंगजेब ने बनाया जिस औरंगजेब ने जीवन भर मठ मंदिरों को तोड़ा उसने मलुकदास के स्थान को बनवाया चार मुगल बादशाहों का काल देखा उन्होंने 108 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया बड़ा चमत्कारिक अदुत जीवन है संभवतः पुस्तक भी नीले कलर की जो पुस्तक है जिसमें मलुकदास जी का चरित्र भी और उनके दोहे भी, वो भी वो पुस्तक शायद प्राप्त होगी, यदि समाप्त नहीं हुई होगी तो यहाँ होगी पुस्तक भी उपलब्ध होगी जिसमें मलुकदास जी का विस्तृत जीवन चरित्र है तो एक उनके जीवन की ऐसी घटना है वो कड़ा में विराज रहे थे और वे आहरण से बैठ करके भजन ही करते थे एक चोर घुसा और उस चोर ने मठ में जो उसके हाथ लगा वो उसने पोटली बांधी और गठरी सिर पे रखी और चल पड़ा वहां से बाबा देख रहे थे लेकिन न तो उसको टोका न किसी को जगाया ये और सोच रहे थे कि जरूरत पड़ेगी तो हम इसको घर तक पहुंचा देंगे शांति से बैठे रहे आगे वो बढ़ा तो किसी व्यक्ति ने देख लिया और देख करके हाकिम को सूचना कर दी और सूचना कर दी तो वो सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया अब वहां का हाकिम काजी मुसलमान था लेकिन मलुक दासी संत तो किसी वर्ग जाति अथवा संप्रदाय का भेद इनमें नहीं होता है उनका चित्र सब जगह अपने राम जी का दर्शन करने वाला होता है इसलिए उनमें प्रेम होता है मनुकदास जी के प्रति हिंदू मुसलमान सबकी समान श्रद्धा थी काजी भी उनको बहुत मानता था उसमें काजी लोग ही न्याय करते थे मुगल काल काजी ने उसको पकड़ लिया किसी ने आकर सूचना दिया कि आपके मठ में रात में जिसने चोरी की थी वो पकड़ा गया है हाकिम ने उसको बिठा रखा है इतना सुनते ही मलुकदासी व्याकुल हो गए अरे वो पकड़ा गया तुरंत अपने आसन छोड़कर सीधे हाकिम के वहां चले गए हाकिम काजी उठकर के खड़ा हो गया उसने कहा हजूर हमको बुला लेते हम आपके कदमों में आ जाते आपने इतने कष्ट क्यों किया आप यहां तक क्यों आए बोले आपने हमारे आदमी को बंद कर दिया है ये हमारे घर का आदमी है इसको आप छोड़ दीजिए घर का आदमी चोर बोले नहीं नहीं चोर नहीं है कौन कहता चोर है इसने आपके यहां से वस्तु चुराई उठाई देखो अपनी वस्तु अपनी वस्तु यदि है तो किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है इसका अपनापन है आश्रम में इसलिए जो चीज की आवश्यकता पड़ती इसी की तो है तो जिस चीज की इसको जरूरत पड़ी वो ले गया इसमें इसकी कोई गलती नहीं इसने अपनी ही वस्तु ली इसमें चोरी कहां से हुई दूसरे की वस्तु लेने में चोरी होती है आ इसने तो अपनी ही वस्तु ली है तो चोरी कहां से हुई आ चोरी तब होती जब कोई हम तो जग रहे थे हमारे सामने ले गया चोरी होती तो हम रोकते इसलिए मैं इसलिए आया हूं प्रार्थना है इसको छोड़ दी हाकिम बोला महाराज आपके मठ में तो आज इसने चोरी की है हमारे थाने में इसका नाम बहुत पहले से दर्ज है और ये इस पूरे क्षेत्र का अब्बल दर्जे का चोर है बदमाश है और हमको तो काफी लंबे समय से इसकी तलाश थी हम इसको छोड़ नहीं सकते इसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे श्री मलुक दास ने कहा इधर तो तुम कहते हो कि आप कोई सेवा बताओ हमको खुद बुला लिया होता मठ में और इधर हम खुद चल के आए तो आप हमारी बात भी नहीं मान रहे हैं तो आप क्या कहते हैं कि हम आपको मानते हैं जब आप हमारी बात नहीं मानते तो हमको क्या मानते हैं अब तो हाकिम लज्जित हो गया बोले हुकुम कीजिए बोले इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो इस बार छोड़ दो आगे कुछ हो तो तुम जानो ये जाने अभी छोड़ दो हमारे यहां के चोरी के अपराध में इसको सजा नहीं मिली चाहिए छोड़ दिया उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो गया वह आया उसने कहा मुझे तो मृत्युदंड मिलना निश्चित था मुझे पकड़ने वाले को इनाम थी लेकिन आपने मुझे नया जीवन दिया है अब जीवन भर भजन करूंगा लौटकर के स्थान में मलुक दास्य हुए ढाई हजार विरक्त शिष्य थे मलुकदास जी के उनमें 40 जीवन मुक्त त्रिकालदर्शी मलुकदास जी के समान सामर्थ्य साल, साली शिष्य थे चालीस उनमें वह चोर भी सिद्ध संतों में उसकी गणना हुई उसका नाम हुआ श्री ब्रह्मदास जी महाराज चोर ब्रह्मते भयो महंता जमात का महंत्री उसी को बना दिया गया और उस ब्रह्मदास ने अरब में जाकर के भागवत धर्म का राम नाम का प्रचार अरब में किया ब्रह्मदास काबुल में जाकर के उसने प्रचार किया काबुल में गद्दी स्थापित की ब्रह्मदास जी ने और अरब में कौन सा इस्फाबाद अरब में है इस्फहाबाद में मुगल काल में ब्रह्मदास ने जाकर गद्दी स्थापित की हमारे पुरी वाले स्वामी जी, श्री स्वामी जी, क्रिया योग के आचार्य जिनके विश्व में कई जगह आश्रम है वो अरब गए थे तो इसफहाबाद में जब वहां वो गए और वहां के पुस्तकालय से उन्होंने जानकारी प्राप्त की उन्होंने कहा इस समय तो मठ नहीं है लेकिन हां हमारे यहां ये इतिहास सुरक्षित है मलुकदास के शिष्य ब्रह्मदास जी ने यहां गद्दी स्थापना की थी तो मलुक पीठ में मलुक जयंती में आकर उन्होंने कहा कि आपने पुस्तक दी थी इस बाद में मलुकदास जी की गद्दी थी उसके चिन्ह चिन आज भी वहां उपलब्ध हाँ। बताइए कोई कल्पना कर सकता कि एक चोर एक अराजक उपद्रवी तत्व तो इतना बड़ा संत हो जाएगा इतना बड़ा महात्मा हो जाएगा महाराज एक से एक विलक्षण शिष्य थे मलुकदास जी एक उनके शिष्य थे लालदास जी महाराज उनकी सेवा में ही रहते थे लालदास जी महाराज सेवा में ही रहते थे एक दिन लालदास जी महाराज आए गुरुजी के निकट गंगा स्नान करके नित्य नियम करके आए थे तो देखा गुरुजी गद्दी पर नहीं बाबा श्री मलुकदास जी गद्दी पर नहीं है उन्होंने पूछा कि महाराज जी कहा गए तो उन्होंने कहा महाराज अकाल पड़ा हुआ है सूखा पड़ा हुआ है तो कुछ लोग आए थे कि महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए कुछ वर्षा हो जाए जल ही सबका जीवन है तो श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा आपके गुरु जी ने कहा कि चलो हम लोग गंगा किनारे चलते हैं और भगवान ने वर्षा का विभाग इंद्र देवता को सौंपा है तो भगवान को काय को परेशान करें इंद्र से कहते हैं भैया लोग बड़े परेशान हैं पानी बरसा दो, बड़े भोलेपन से वहां इंद्र की प्रार्थना करने गए हैं इतना सुनती लालदास जी नाराज हो गए अरे इंद्र को इतना अहंकार हमारे गुरुजी को गद्दी छोड़कर इंद्र को मनावने करने के लिए जाना पड़े एक छोटा से अभी इंद्रासन के स इंद्र को गिराता हूं महाराज लाल दास ने सोता घुमाना शुरू किया इंद्र थरथर थर उठा कलिकाल की घटना है और गंगा किनारे प्रार्थना करने जा नहीं पाए उसके पहले भयंकर घटाएं उमड़ घुमड़ करके आईं और इतना पानी बरसा कि लोग गंगा तट तक, तक जा नहीं सके जैसे तैसे लौट के स्थान गए और पानी बंद होने का नाम नहीं तब लोगों ने लालदास जी से कहा महाराज रोको विश्व अरे बोले बस बस देख लिया तू संतों की मर्यादा रखता है बंद कर दे बंद हो गया पानी लोग जय जयकार करने लगे गुरुजी को तो प्रार्थना तक नहीं करनी पड़ी वो चेला नहीं पानी बरसा दिया लाल जी ने दंडोत किया लोग जय जयकार कर रहे थे लालदास जी का मलुकदास जी रुष्ट हो उन्होंने कहा बेटा तुमने साधुता के विरुद्ध कार्य किया ये भजन का तप का प्रयोग करना ये साधुता नहीं है अपने तो साधु हैं प्रार्थना का मार्ग सहजता सरलता का मार्ग ठीक है ये जोर जबरदस्ती इंद्र के ऊपर दिखाना ये साधुता के विरुद्ध है ये ठीक नहीं क्या तुमने तुम अपराधी हो तुमने अपनी भजन की शक्ति का दुरुपयोग किया है इसलिए अब तुम हमारी सेवा में नहीं रह सकते हो चले लाल दास फूट फूट कर रोने लगे बोले गुरुदेव चाहे जितनी कठोर सजा दे दीजिए लेकिन नजरों से गिराना ना बस है, क्या है चाहे जैसी सजा देना चाहे जैसी सजा देना आप अपनी सेवा से अलग मत कीजिए प्रार्थना की बोले नहीं तुम्हारा तो प्रायश्चित बताइए गुरुदेव गलती हो गई अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं दिखाएंगे पर गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित तो होता है कि नहीं भूल हो गई तो उसका प्रायश्चित बताइए गुरुजी ने कहा इसका प्रायश्चित यही है मलुकदास जी ने कहा कि सारी धरती की राम नाम लेते हुए परिक्रमा करके आओ अब केवल भारत की परिक्रमा नहीं सात समुद्र और पूरी धरती संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ लोगों ने सोचा अब तो न बेचारा परिक्रमा कर पाएगा न लौट के आएगा पर लाल सी दंडोत किए दंडोद करके गुरु जी की परिक्रमा करके दौड़े और सबके देखते देखते गंगा जी के अगाध जल में कूद पड़े लोगों ने सोच लिया कि लियादास ने गुरु सेवा से विमुख होने के कारण गंगा जी में कूद कर अपना प्राण विसर्जन कर दिया लेकिन लालदास गंगा में गोता लगाकर सीधे समुद्र में प्रकट हो गए और महाराज बड़ी विचित्र उनके जीवन की घटना है लालदास जी की 48 मिनट के भीतर सात समुद्र सात दीप और सारी पृथ्वी की परिक्रमा 48 मिनट के भीतर करके गुरु जी को दंडोत 48 मिनट में सारी परिक्रमा करके गुरु जी को बोले आपकी सेवा से दूर नहीं रह सकता गलती क्षमा होवे योग बल का आश्रय लेकर के हमने यह परिक्रमा संपन्न की है हमको अपने चरणों से दूर मत रखिए। बोले ठीक है तब रहो से उसमें एक चमत्कार और भी हुआ एक जहाज वाले व्यक्ति ने इनको देखा समुद्र में जहाज़ जा रहा था उसने देखा कि एक कैसा विलक्षण फकीर है जो पानी में इतनी तीव्र गति से चल रहा है उसने कहा मेरे जहाज पर बैठ जाओ आप उसके जहाज पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए उसी समय भयंकर जहाज तूफान आया तूफान आया तो उस जहाज के मालिक ने कहा महाराज कैसे बचें बोले अब हम नहीं बचा सकते गुरुजी का ध्यान करो श्री मलुकदास जी का ध्यान किया तो वो बच गया और आप तो जहाज से कूद करके आगे बढ़ गए बोले हमको फुर्सत नहीं है दो बात मलुक जी की बता करके आगे बढ़ गए और जब वह जहाज तूफान से बच गया तो जहाज का मालिक वो सीधे कड़ा आया जहां मलुक विराज रहे थे और आकर उसने एक बहुत कीमती हीरों की माला मलुकदासी मलुक को भेंट हुई हीरों की माला मलुकदासी मलुक को भेंट हुई उनके गले में धारण करा दी हीरों से जड़ी हुई माला उसी समय बादशाह औरंगजेब ने नहीं अकबर ने उसी समय बादशाह अकबर ने अपने वजीर को भेजा था सुना है मलुकदास बड़े सिद्ध हैं देख के आओ तो वजीर ने देखा उसने सोचा ऐसी हीरे की माला तो मेरे बादशाह के पास भी नहीं है ये तो फक्कड़ हैं फैसो बांटते रहते हैं, हम ही दे दे दें तो ठीक है उसने मन में सोचा आपने उसको निकट बुला के माला उतारी उसके गले में डाल दी बोले ले जा तेरे लिए हीरे हैं हमारे लिए पत्थर के टुकड़े हैं फिर उस व्यापारी जहाज वाला भी वहीं बैठा था और अकबर का बजीर भी वहीं बैठा था फिर बजीर से बोले हम मुफत में किसी की चीज नहीं लेते हैं ऐसा कहके अपना कपड़ा ऐसा हटाया तो यहां उनके चिन्ह था तो सबने आश्चर्य किया महाराज जी यहां आपके चिन्ह कैसे बन गया बोले जहाज उलटना चाहता था कंधा देकर उसको सीधा किया हमने यहां बैठे वहां समुद्र में कंधा देकर जहाज सीधा कर दिया तो बजीर और वो अक्वर अक्वर वो नतमस्तक हुआ। हुआ, प्रयाग कुंभ में विराजे थे महाराज, अकबर अकबर ने प्रभावित प्रभावित हीरे की माला प्रभावित हुआ, उसने सुना था कि आज जो चरणों में आ जाता उसको आज ही लुटा देते हैं कल के लिए कुछ रखते नहीं मलुकदास जी तो परीक्षा के लिए अकबर ने एक सोने का थाल बसरा के मोतियों से भर के भेजा और अपने वजीर को कहा कि तुम देखना वो क्या करते हैं बसरा के मोती बड़े कीमती होते हैं अब तो बसरा के मोती ही नहीं मिल रहे हैं सामने प्रस्तुत किए तो मलुकदास महाराज बोले बोले वो वैद्य जी को बुलाओ वैद्य जी को बुलाया बोले मेरे सामने इन मोतियों इन मोतियों को फूक कर चूना तैयार करो क्यों क्या होगा इसका बोले ठाकुर जी को राजभोग के बाद बीरी का भोग लगाया जाता है तो चूना तो रोज लगाया जाता है पर आज राम जी ने बसरा के मोती भेजे हैं तो मोती को फूक करके चूना बनाया जाएगा वही चूना पान के पत्ता में लगाकर ठाकुर जी को भोग धराया जाएगा देखते देखते बजीर के मोती फूक करके चोना चूना बना दिया और सैकड़ों पान बीरी लगी और ठाकुर जी को भोग लगा सब संतों को प्रसाद रूप में दिया गया भगवत प्रसाद रूप में तांबूल सबको वितरित किया गया उसी समय एक गरीब ब्राह्मण आया बोला महाराज बहुत दुखी हूँ बस मरने वाला हूं ब्याह के योग्य कन्याए है घर में धन नहीं है तो उसको थाल दे दिया सोने का सामने दोनों चीजें बराबर सोने का थाल भी और वो मोती फूक कर चूना बना दिया बजीर गया वहां। उसने गुस्ता की माफ हो जहां पना शाह अकबर गुस्ता की माफ हो क्यों बोले आप बादशाह जरूर हैं पान जरूर खाते हैं लेकिन मोती को बसरा के मोती को फूक कर चूना बनाकर पान आपने अब तक नहीं खाया होगा आपकी वादशाहियत उस फकीर के आगे धूल है वो ऐसा फकीर बड़े विलक्षण संत महाराज मलुकदासहड़ महात्मा हाँ विचित्र विचित्र उनके भाव बताइए मलुकदास जी कहते हैं माला जपो न कर जपो जिवा कहूं न राम मेरा सुमिरण हरि करें मैं पाया विश्राम माला जपो न माला नहीं जपता कर माला भी नहीं जपता जीव से भी राम राम नहीं करता अब मेरा सुमिरण हरि करें अब भगवान की गर्ज होए तो मलुकदास मलुकदास जपले में क्योंकि मैं पाया विश्राम क्या वो भजन नहीं करते ये भाव है नहीं वे ये कहते हैं कि जब तक बालक को माता की गोद नहीं मिलती है तब तक वह पुकारता है माँ माँ माँ माँ मिठाई देती है फेंक देता है खेल खिलौना देती है फेंक देता है अंत में मैया लाख काम छोड़ के बालक को गोद में लेकर दूध पिलाती है प्यार की थपकी देकर सुनाती है और फिर बेटा माँ माँ कहना बंद कर देता है और माँ ही बेटा बेटा राजा बेटा कह के थपकी देने लग जाती मलुकदास जी कह रहे हैं जब तक प्रभु नहीं मिले थे तब तो खूब रोए थपकी मिल रही है अब तो रोम रोम से भजन हो रहा है अब भजन अलग से करने की आवश्यकता नहीं है लोग समझते मलुकदास जी वो आलसियों के प्रचारक थे अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलु का कहें सबके दाता राम लेकिन नहीं जो लोग ऐसा जानते हैं समझते हैं वे अपराध करते हैं वस्तुतः अजगर करेन चाकरी पंछी करेन काम दास का यौ कहें सबके दाता राम ये संपूर्ण शरणागति का भाव है ये आलसी वाला भाव नहीं है पक्षी क्या काम नहीं करता क्या पक्षी निरंतर उद्योग में लगा रहता है अजगर भी उद्योग में लगा रहता है उनके कहने का भाव यह है कि जो पक्षी को और अजगर को भी भोजन देते हैं छोटे पक्षी को विशाल अजगर को भी भरण पोषण करते हैं तू राम राम करे क्या चेरावे पोषण नहीं करेंगे तू भगवान के आश्रय होकर राम राम कर ये उनके कहने का आश्रय है मलुकदास जी का दूसरा दोहा राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे इसलिए तुम ठाकुर जी की निगरानी में रहो संसार की दृष्टि में बहुत अच्छे बनने की कोशिश मत करो राम जी की दृष्टि में सही बने बहुत सुंदर बात अद्भुत जीव भरोसे राम के मलुक जी का द्वारा रहूं भरोसे राम के बनजे कब न जाऊं घर में व्यापार होता था बहुत बड़ी पैमाने पर व्यापार होता था जैसे मुजफ्फरपुर व्यापार का केंद्र आप लोग बता रहे हैं कि कपड़ा का बहुत बड़ा मार्केट यहां है किसी जमाने में कड़ा दिल्ली और बनारस से भी बड़ा भारतवर्ष का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कड़ा था आप इतिहास उठाकर देखिए प्रयाग के पास कड़ा और उस कड़ा महानगर के मलुकदास जी के पिता नगर सेठ थे सबसे धनाढ़ व्यक्ति थे और मलुकदास जी जब भगवान के सहारे हुए तो बोलते हैं रहूं भरोसे राम के बणजे कबो न जाऊं? व्यापार धंधा सब छोड़ दिया है क्यों मलुकदास जी बोले सारी दुनिया दो काम में लगी भैया परेशान है खाओ कमाओ खाओ कमाओ हमने राम जी से बातचीत करके फैसला कर लिया हमसे दो काम नहीं होंगे हम खाए भी और कमाए भी दोनों काम एक साथ नहीं करेंगे तब क्या करेंगे बोले देखो तुम कमाओ और हम खाए तब तो राम राम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे तो हम कहते मलुकदास जी रहू भरोसे राम के बनजे कबोनो जाओ दास मलु का यों के हरि बिड़वे में खाओ उनके उन्होंने कमाने का ठेका ले रखा हमने खाने का ठेका ले रखा है अरे बोले आपके यहां इतने बड़े बड़े भोज भंडारे होते रहते हैं इतनी बड़ी सेवा होती रहती है कैसे हो रही है आप तो कुछ करते दिखाई नहीं पड़ते मलुकदास जी बोले बहुत प्यारा दोहा है मोदी सब संसार है मोदी सब संसार साहिब मेरे राम जा पर चीठी उतरे सोई खर्चे दाम ये सारा संसार मोदी है बनिया है कमाने का ठेका संसार का और मालिक सबके हमारे राम जी हैं राम जी की जिस पर चिट्ठी पहुंच जाती है इतना बोरी चीनी भेज दो इतना घी भेज दो इतना बूरा भेज दो इतना सामान भेज दो तो जहां राम जी की चिट्ठी पहुंचती है वो चिट्ठी जिस पर पहुंचती वही सेवा कर जाता हमको चिंता नहीं करनी पड़ती वस्तुतः बिल्कुल बात सही है राम जी की चिट्ठी पहुंचती है संसारियों के पास और वे संतों की सेवा करते गऊ सेवा करते। पर ध्यान दें चिट्ठी किसके पास पहुंचती है हमारा आपसे परिचय नहीं हम चिट्ठी भेजेंगे आपके पास सेवा की चिट्ठी उसी पर पहुंचती है जिसे राम जी अपना करके मानते हैं उसी के पास सेवा की चिट्ठी पहुंचती है जिसको भगवान अपना नहीं मानते उसके हृदय में सेवा की प्रेरणा नहीं जगती है न ठाकुर सेवा की न संत सेवा की ना गो सेवा की कोई पवित्र कार्य की प्रेरणा नहीं जगती हमको बताने की आवश्यकता नहीं है आप तो निरंतर उसी वातावरण में जी रहे हैं आप स्वयं विचार कीजिए आज तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास अपार संपत्ति है सड़ रही है संपत्ति आगे भी कोई भोगने वाला नहीं है स्वयं उबला हुआ खाते हैं न खा सकते न खिला सकते आगे कोई भोगने वाला नहीं है फिर भी उनके जीवन में किसी एक ब्राह्मण और एक गौ की सेवा नहीं हो रही ऐसे है। लोग हैं और ऐसे तो भी लोग दिखाई पड़ेंगे जो बहुत सामान्य स्थिति के अपने सामर्थ्य से ज्यादा सेवा करते हैं तो ये तो ठाकुर जी की चिट्ठी जिस पर पहुंच जाए वो सेवा करे बड़ा विलक्षण जीवन है कई दिन से लगातार रमेश जी कह रहे थे कि महाराज जी आप मलुकदास जी के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं एक दिन कभी बता दीजिए अब समय कम है इसलिए आज बता दिया जय जय श्री रे तो ठाकुर जी ने तृणावर्त का उद्धार किया मैया को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया देखो अभी अभी कथा हो रही थी ना कि लालदास जी ने कहा और इंद्र बरसने लग गए वो तो कथा सच्ची हो गई बरस हा जी जी श्री वृंदावन बिहारी लाल की रे। तो नारायण भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है गर्ग जी ने आकर के एकांत गोशाला में श्री दाऊजी का नाम बलराम रखा है रखा है और श्री नंदन का नाम कृष्ण रखा है बोलो कृष्ण बलराम इनके इतने नाम रूप हैं कि गर्ग जी कहते हैं कि हम इनका वर्णन नहीं कर सकते इतने नाम रूप भगवान के हैं एक गर्ग संगीता का भाव कह देते हैं बहुत प्यारा भाव है तो कहते हैं कृष्ण शब्द में कौन कौन स्वरूप विराजमान है ककार कमला कांत कृष्ण में सबसे पहले क है ककार में कमला कांत भगवान नारायण विराजमान राम इत्यपि रिकार में रामजी विराजमान है ककारो कमला कांतारो राम इत्यपि कृष्ण शा शा कृष्णा तो शकार षड़गुणपति ही षड्वर्य संपन्न भगवान श्वेत दीप निवास कृत श्वेत दीप वैकुंठ वाले भगवान वो शकार में निवास करते हैं कृष्ण और नकार में नरसिंह, नरसिंह बामन हयग्रीव वाराह आदि अवतार वो नकार में निवास करते हैं। वो नकार का नकार उनका वाचक कृष्ण और ना कहीं ना हो जाता संस्कृत में क्योंकि शकार है ना तो हो जाता है कौन सा सूत्र है अणत्व करने वाला सूत्र बोल रहे हा अट्वांग इससे हो जाता है क्योंकि मुरधन्य सकार है ना तो सकार के बाद नकार है कृष्ण न कोण हो गया तो बन गया कृष्णा। प्रथमा के एक बच्चन में विसर्ग है कृष्ण संज्ञा यही होगी ना कृष्ण विसर्ग क्या है तो गर्ग संहिता में गर्गाचार्य करते हैं विसर्गो नर नारायणा ऋषि नर और नारायण ये विसर्ग है कृष्ण इतने स्वरूप प्रकट हैं इतने स्वरूपों का अनुभव कृष्ण नाम में होता है बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण लाली जय जय जय श्री राधे जय जय श्री रा भगवान के सभी नाम वह अत्यंत रसमय हैं भगवान में और भगवान के नामों में भी भेद नहीं करना चाहिए संतों ने रामनाम की महिमा जो बहुत अधिक गाई है उसका उसका कारण है उसका कारण यह है कि श्री राम नाम उच्चारण की दृष्टि से बहुत सरल है बहुत सरल है। रिटू रसायणा मूर्धा रिकार रकार रिकारकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है इसको तालु को मूर्धा कहते हैं ये मूर्धा है ऊपर का भाग तो रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है व्याकरण के अनुसार और माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है इसलिए दांत न भी हो तो भी रा और मां का उच्चारण बड़ी सुगमता से हो जाएगा बूढ़ा से बूढ़ा आदमी राम राम, राम राम राम राम राम राम राम राम कह सकता है और ठीक दांत न हो दांत गिर गए हो अरे मारा दांत वाले लोग कृष्ण नाम ठीक से नहीं ले पाते पूरा नाम है कृष्णा कृष्ण ये अब हमने प्रयत्न पूर्वक बोला तो सही बोला कृष्णा कोई कहते किसना कोई किचना भी कह देते एक गांव में एक छोटा सा गांव है राजस्थान का हमारे बाराघाट वाली महंत जी का स्थान है वहां वहां एक पंडित जी हैं जगदीश जी नाम है उनका गांव गुजर मीणाओं का राजस्थान में गुजर मीणा खूब होता है ना तो मीणाओं का गुजरों का गांव बोले भैया एकादशी एकादशी कीर्तन किया करो बोले ठीक है तो पंडित जी ने कीर्तन का आयोजन किया तो तो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इसका कीर्तन आरंभ हुआ वो लोग बोले महाराज ये मंत्र बहुत बड़ो या कुछ छोटो कर दो बोले ठीक है तो पंडित जी बोले कि हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ये तो हम बोलेंगे हम लोग बोलेंगे ब्राह्मण लोग बोलेंगे अब तुम लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण वाला बोले बोले ठीक है तो एक दिन कीर्तन तो हो गया बोले अगली एकादशी कीर्तन किसके यहाँ होगा वो गांव के लोग बोले पंडित जी अब आगे कीर्तन नहीं होगा क्यों बोले हिंदी वालों मंत्र तो तुमने ले लियो और संस्कृत वालों हमको दे दियो वो बिचारे भोले भाले लोग उन्होंने हरे कृष्ण को संस्कृत समझा वो हम तो हिंदी वारो लेंगे बोले तो ठीक है अगली बार से तुम लोग पहले बोले हम लोग पीछे बोले उच्चारण की दृष्टि से जो है राम नाम सबके लिए सरल है राम नाम सभी जप सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय स्वरूप के जो उपासक हैं वे भी श्री राम नाम जप सकते हैं क्योंकि राम नाम का अर्थ क्या है एक हमारे वृंदावन के बड़े उच्चकूट के संत हुए हैं श्री राम सखी जी सुख संप्रदाय के स शरीर भगवान के महाराज में प्रवेश किया होगा शरीर नहीं छोड़ राम सखी जी की वाणी है रा अक्षर श्री राधिका मामन मोहन जान रा अक्षर श्री राधिका मामन मोहन जान राम नाम याते भयो जा नहीं संत सुजान राम में दो ऑप्शन है राम माने राधा रानी और मा माने मदन मोहन श्याम सुंदर बोले राम नाम में राधा माधव दोनों हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत प्रात स्मरणी पूज पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्त माली जी महाराज कहा करते थे राम में राधा बसत हैं में माधव जान राम कहे दोनों मिलें राधा माधव आ। राम राम कहने से दोनों मिल जाते हैं इसलिए भैया भगवान नाम लो उच्चारण करो भगवान नाम का सार बात यही है बोलो कृष्ण बल देवती अब भगवान की सुंदर रसमई माखन चोरी लीला है आ। ठाकुर हाँ, जी ने विचार किया अब हमें माखन चोरी लीला के द्वारा सभी ब्रजवासियों को कृतार्थ करना है सभी गोपियों को कृतार्थ करना है कैसे कृतार्थ करें तो गोपियों के मन में इस लीला के दर्शन की उत्सुकता जगे ध्यान से सुने लीला दर्शन की व्याकुलता जगाने के लिए ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला की सबसे पहली लीला माखन चोरी लीला है सबसे पहली लीला माखन चोरी अत्यंत लीला है माखन चोरी क्या करें समय नहीं नहीं हम माखन चोरी लीला के बारे में विशेष बात कुछ कह कर के बता बड़ी अद्भुत लीला है रसमई लीला है माखन चोरी भगवान ने सबसे पहले नंद महल में माखन चोरी लीला की गोपियों के मन में प्रेरणा कैसे जगेगी लीला दर्शन से ही तो लीला की प्रेरणा जगेगी अब फिर हम गोपियों के यहां माखन चोरी करें तो बेचारी मैया को लीला दर्शन की बेचारी मैया को लीला दर्शन की अनुभूति कैसे होगी मैया तो वंचित रह जाएगी लीला दर्शन से इसलिए पहले अपनी मैया को माखन चोरी लीला का सुख प्रदान करूं ऐसा विचार करके ठाकुर जी ने नंद महल से माखन चोरी लीला का आरंभ किया बहुत सावधान होकर भाव समाधि में स्थित होकर के लीला का दर्शन करते हुए श्रवण करें अद्भुत भगवान की लीला है श्री ठाकुर जी सूने घर में माखन चोरी के भाव से प्रविष्ट हो गए मैया की नजर पड़ गई ये दबे दबे पामनते भीतर जाए रहे कहा करे गो ठाकुर जी ने कपाटों को खोला और भीतर प्रवेश किया और मटकी से माखन का एक गोला निकाला वो अंधेरा घर है अब तो निर्माण दूसरे तरीके के होने लगे अभी भी गाँव में एक घर ऐसा होता है जो बिल्कुल अंधेरा होता है। अब तो 9 इंच की दीवाल बनने लग गई हमने अपने गाँव में बचपन में देखा है बहुत मोटी मोटी दीवाले घरों की होती एक घर ऐसा होता था उसको लोग मड़ा कहते थे मड़ा ऊपर की अटारी और नीचे का मड़ा तो मड़ा में एक ही दरवाजा होता और उसमें खिड़की वगैरह नहीं होती एकदम घन अंधेरा दिन में किड़ बंद कर दो तो भीतर एकदम अंधेरा हो जाए उसको मड़ा कहते कुछ गहरे से में होता और उसमें बहुत मोटी दीवाल होने से मिट्टी की पुताई होने से और ऊपर लकड़ी का छत होने से वो बहुत ठंडा रहता फिर मिट्टी के ही उठीला होते उनमें घी दूध दही माखन आदि ढक के रखा जाता ऐसी परंपरा गांव में पहले रही है अब तो निर्माण दूसरे ढंग के होने लग गए उसको संस्कृत में अंतर्गृह कहते हैं और कहीं कहीं उसको मड़ा कहते हैं अटारी मड़ा अटारी ऊपर का भाग और मड़ा नीचे का भाग संस्कृत में उसे अंतरग्रह कहा जाता है ठाकुर जी अंतरग्रह में प्रविष्ट भय और जैसे ही अब अंधेरा है लेकिन ठाकुर जी के श्रीअंग से प्रकाश निकल रहा है वो अंधेरे में उजेला हो गया अब उजेले में सब दिखने लग गया तो ठाकुर जी ने मटकी का मुख खोला ऊपर से पात्र हटाया और माखन का गोला लेकर ठाकुर जी पाने वाले थे तब तक खंबे में मणियों से जड़ा हुआ विशाल दर्पण था उस दर्पण में ठाकुर जी को अपनी ही छवि दिखाई पड़ने लग गई उन्होंने तुरंत माखन का गोला पीछे छिपा लिया और ये बाल लीला है ठाकुर जी ठाकुर जी कहे अरे ये मैया बड़ी चतुर है याने अपने माखन की रखवारी के ता एक बालक यहा पहले ही खड़ो कर राखे हो है और याने मेरी चोरी करते भे देख लिए मैं वो मुकू चोरी कर तो भयो देख लियो अब ये तो मैया शिकायत करेगा और मैया मारेगी तो श्री ठाकुर जी बोले शून्य चोर यहा स्वयं निज ग्रहे हयंग मणिस्तं स्व प्रतिबिंबीक्षित मतिन साधं भ्रातरम मम सागस्तवा पी तो मुंक्षेलप हरे कलवचो मात्रूय ठाकुर जी ने माखन का ये भागवत जी का श्लोक नहीं है गोपाल चंपू का है तो माखन का गोला ठाकुर जी ने पीछे छिपा लिया और बोले देख तू मेरी चोरी की बात मैया मत कहियो मैं या चोरी के माखन को अकेले नहीं खाऊंगा या मैं कछू हिस्सा तो कुऊंगो देख कितनो बढ़िया माखन है तो ठाकुर जी ने अपना हाथ इधर से ले निकाला और दिखाया तो वो दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसमें भी माखन दिखाई पड़ा अच्छो मैं मैं तो सोच हो मैं ही चोर हो। पर तू तो मोते उपको चोर पहले ही एक माखन को गोला अपने हाथ में ले रखो तो कोई बात ना है चोर चोर मोसेरे भाई तू हमारी चोरी मत कहियो मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा आपने प्रतिबिंब से वार्तालाप लेखा तो वो दर्पण में भी दिखाई पड़ेगा अच्छो तो ठाकुर जी उस पर गुस्सा करते हैं तो दर्पण में गुस्सा होती है तो आपने ही वार्तालाप कर रहे थे मैया यशोदा और रोहिणी ठाकुर बालकृष्ण की मीठी मीठी बात सुन गई ठाकुर कितने बड़े हैं कितने बड़े हैं ठाकुर तीन वर्ष के केवल तीन साल के हैं ठाकुर जी और आपने प्रतिबिंब से वार्तालाप कर रहे हैं और तीन वर्ष के ठाकुर जी उनमें चतुराई कितनी है ये देख लो मैया ने कही कन्हैया ओ कन्हैया हा मैया तू सांची सांची बता भीतर अंतर अंतरग्रह में धस्यो भयो तू कौन से बतराए रहे है ठाकुर जी बोले मैया कछु मत पूछे माता श न वनीतमदीय लोभेन चोरयृह प्रवृष्टा मद्वार मनुते मई रोष बा नहीं में मैया तू तो बिचारी अकेली बड़ी बूढ़ी कहां तक घर को काम धंधो दे गए अरे तेरे घर में काऊ के पराए घर के छोरा घुस के चोरी कर रहे एक कारो करूटो सो छोरा आयो और वाने माखन को गोला मेरे सामने लियो या खंभे में धस गए और मैं याकू मने करूं तू ये हमारी बात नहीं माने उल्टो चोर कोतवाल को डांटे मैं यहां डांटूं तू हमको डांटे अब दर्पण के आगे खड़े हो के जैसा मुंह बनाओगे वैसे ही तो उसमें दिखाई पड़ेगा मैया बोली कन्हैया ये कोई दूसरो ना ये तो तू ही है अच्छो मैं ही हूं मैं तो ये खड़ो मैं तो ये ठाड़ो मैं कहा कन्हैया ये प्रतिबिंब है तेरों जिनके श्वास से वेद की रिचाए प्रकट होती हुए पूछ रहे मैया प्रतिबिंब कायसों कहे हैं अरे दारी के तो ये इतने को खबर नहे अरे परछाई ते प्रतिबिंब कहे देख तू दिख रहे हो के ना और मैं दिख रही हूँ तो ये के ना बोले देख तो रही हो ठाकुर जी को गोद में ले लिया अब तू और दो में दो या दर्पण में दिख रहे के ना दिख तो रहे या प्रतिबिंब कहे लाला अच्छो मैया ठाकुर जी सोचे आज तो धोखे में पड़ गए ये पहले से खबर होती कि प्रतिबिंब है हमारा तो बातचीत नहीं करते माखन खा लेते आज तो पकड़े गए कोई बात नहीं आज मुहूर्त बिगड़ गया अब अगले दिन फिर ठाकुर जी पधारे अब की बार ठाकुर जी ये तो समझ गए कि प्रतिबिंब क्या है सीधे माखन की मटकी में हाथ डाल दिया और बढ़िया बढ़िया माखन पा रहे हैं मैया देख रही है रोहणीय सोदा बहुत आनंद का अनुभव कर रही है बाल कृष्ण की माखन चोरी देख करके अब मैया ने देखी कि ठाकुर जी खूब देर से खा रहे हैं माखन अब मैया बोली कृष्ण ख्वासी कृष्ण खवासी कृष्ण कहा हो कृष्ण कहा ठाकुर जी नहीं बोले तब मैया बोली कृष्ण नक्वासी करो किम क्या कर रहे हो फिर भी ठाकुर जी नहीं बोले तो किम पितरी अरे वो पिताजी बोलो तो सही क्या कर रहे हो मैया लाला को कह रही अरे ओ पिताजी बोलो तो पितरीति अरे वो पिताजी बोलो तो सही कह देती ना माताएं कि अरे मेरे बाप बोल तो सही और देखो और जगह की बात तो हम नहीं जानते हमारे ब्रज की तो संस्कृति ही ऐसी ब्रजवासी ऐसे स्वभाव के होते हमारे यहां मोहल्ले में गोपेश्वर महादेव पे एक दुकानदार की घटना है एक गधा हेचू हेंचू करते हुए आ रहा था बहुत जोर से ब्रिजवासी ऐसे स्वभाव के होते हैं हसोड़ा स्वभाव अरे पिताजी कहा जा रहा गया। है। अब हंसते हंसते सब लोट कोट बोले दो पिताजी ने बात मान ली रुक गए अब करोन का सत्ता बोले पिताजी डंडा खाओगे तब जाओगे यहां से ये स्वभाव होता है ब्रिजवासी सियों का स्वभाव होता है हमारे महाराज जी के एक शिष्य थे पूज्य भक्तमाली जी महाराज के श्री बालक रामजी द्विवेदी कान ब्राह्मण थे सीओ सीओ थे, पद होता सरकारी पद सीओ थे तो अब तो सरकारी अधिक ऑफिसरों को आवास मिलने लगे पहले ऐसे किराए से रह जाते थे सरकारी ऑफिसर लोग में। तो सीओ साहब जी उनको एक ब्रजवासी के यहां ब्राह्मण के यहां पंडा के यहां महाराज जी ने रखवा दिया किराए से महाराज गिरराजी की बात एक दिन आओ साहब जी आए और महाराज जी से बोले कि महाराज जी या तो आप मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए या मुझे कहीं दूसरी जगह रखवाइए इतने असभ्य होते ब्रजवासी उनको बोलने का बिल्कुल तमीज नहीं है अरे क्यों इतने दुखी हो ऐसे मत करो अरे बोले महाराज आज की घटना है जिसके घर में हम रह रहे हैं उसी ब्राह्मण की छोरी रो रही थी तो ब्राह्मण बोला कि अपनी पत्नी से अरे ये लाली काय को खिल्लाए रही है चुप कराए ले बहुत खिल्लाई रही है रोई रही है ब्रज भाषा में उसने चुप नहीं कराया तो ब्राह्मण और बिगड़ा अरे चुप कराए दे तो उसने जाकर छोरी से कर, हे चुप जा काय रही है। चुप जा वो चुपी नहीं एक थप्पड़ जमाई उसने अरे मोरी मेरी सौत चुप जा तीन चार साल की बच्ची से वो कह रही मेरी सौत चुप जा सौत कह रही बोले महाराज इतने असभ्य बताओ अपनी बेटी से सौत कह रही है ये कैसे ब्रजवासी है? हम तो नहीं रहेंगे हम तो अपना तो तबादला करा लेंगे दूसरी जगह महाराज जी गदगद हो गए महाराज जी ने कहा सीओ साहब जी आप यहाँ के रहस्य को नहीं समझते हैं यहाँ पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है और सब ब्रज गोपी हैं इस भाव से जो उसकी मैया है वो भी श्री कृष्ण की गोपी है और जो चार साल की छोरी है वो भी श्री कृष्ण की ही गोपी है इसलिए इन इस भाषा को सुनकर संतों की समाधि लग जाती है ब्रिज की गारी ही सम्मान है ब्रज में गाड़ी का भी मामा जी कहते थे ना ये गाड़ी है वेदन को सारी अजी सखी मिथिला है कैसा सखी मिथिला मि सहर गुल सखी मिथिला सखी मि सहर गार गार। गारी सखी ये मिथिलसारी है गारीारीदों का सारी है वेदों का सार भी मिथिला अब ब्रज और मिथिला एक हो गया ब्रज में भी गारी वेदों का सार है और मिथिला की गारी भी वेदों का सार महाराज कवियों ने लिखा है कि मैथिली यदि ब्रजभाषा की समता करने वाली कोई मीठी वाणी है वो मैथिली मैथिली भी बहुत, बहुत मीठी वाणी है और ब्रुज भाषा तो क्या कहना ब्रज भाषा तो बहुत मीठी है इतनी मीठी है कि वहां की सामान्य भाषा भी काव्य है हरिओध जी ने लिखा है हरिद्ध जी एक लेख में हमने पढ़ा हरिध जी के उन्होंने लिखा है कि हम ब्रज की यात्रा पर गए तो एक छोटी बच्ची अपनी मैया से कह रही थी बरसाने में मैया सांकरी गड़ती है गरती है उन्होंने खोर में कांकरी गरत है अब केवल कंकड़ गड़ रहा है यह कहना चाहिए था उसको लेकिन स्वाभाविक बात गरी में कांकरी गरत है स्वाभाविक भाषा भी वहां का काव्य है मीठी भाषा है तो अरे, अरे वो पिताजी, पिताजी बोलो तो सही ठाकुर जी बोले मैया तू विक्षेप मत करे मैं या समय एक बड़ी गंभीर समस्या के समाधान में लगे हो भयो अच्छो एक समस्या तो पे आवे तू छोटो सो तीन साल को बालक तेरे ऊपर कौन सी समस्या आए गई ठाकुर जी बोले मैया कंकण पद्म राग पदरागम सात्यवनीत भाण्ड विवरे विन्य निर्वा पिता जो हमारे हाथ में में पद्मराग मणि को कडूला धारण करायो है ना, ये सूरी की तपके उष्ण हो, हो। गरम है गयो। अब हमारी अति सुकोमल कलाई में जलन परवे लग गई। काऊ अच्छे गुणी ने बताई के माखन की तासीर बड़ी ठंडी हो तो या कड़ूला की जलन शांत करवे के तय मैंने अपनो हाथ माखन की मटकी में घुसो है मैया बोली वाह भाई कन्हैया तू बड़ा चतुर है तेरे कडूला की जलन और तेरी कलाई की जलन तो शांत है पर कन्हैया एक बात बता तेरे मोड़े में माखन कैसे लग रहे हो ठाकुर जी बोले मैया वाह कड़ूला की जलन बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते मोड़े तक आए मैंने सोची जब करुला की जलन शांत रह सके तो मोहड़े की कोनाएं रह सके मैंने मोड़े पे लगाया जलन शांत है गई पर मैया पेट में जलन परवे लग गई मैंने कहा या को तो इलाज आज करनो ही पड़ेगा तो कछु उधर में पहुंचा दियो बात काउ वैद्य की साची निकसी ये माखन सबकी जलन को शांत करवे वारो है चाहे कलाई की जलन हो चाहे कड़ूला की जलन हो और चाहे मोड़े की जलन हो और चाहे पेट की जलन हो सवरी जलन को शांत करे वालो ये माखन है आज भी लोग जल जाते तो पता नहीं क्या क्या मलहम जैसी लगाते हैं आज भी आप अग्नि में भगवान करें न जले कथनचित धोखे से हाथ पड़ जाए और फफूला आने के पहले आप भारतीय देसी गाय के माखन का लेप कर दीजिए आपको छाला नहीं आएगा छाला भी आ गया होगा तो उसमें जलन नहीं होगी और बिल्कुल घाव भर जाएगा घाव हो गया हो तो गायों भी माखन से भर माखन बहुत उत्तम दवा है ये सारे ट्यूब बेकार हैं उसके सामने माखन किया गया पर माखन कहां से मिले मारे गैया ही नहीं तो माखन कहां से आ गाय के नाम पर इस क्षेत्र में तो जर्सी पशु हैं गाय है नहीं माकन से? मैया बोली कन्हैया एक बात बता मैंने कऊ तारो नाय लगाए राख्यो सब कछू या घर में तेरो ही है पर तू चोरी करके क्यों खा ठाकुर जी बोले मैया सांची कह दो बोला सांची कह दे बोले मैया चोरी करके खाए में स्वाद ज्यादा आ अच्छो ठीक है स्वाद तो आ गए पर देख ये ब्रज गोपी तेरों दर्शन करवे के ताई नंद महल में आवे तो और जब चोरी कर तो भयो देखे तो जाए जाए के सवरे ब्रज में प्रचार करें के नंद जी को लाला तो चोर है ठाकुर जी बोले मैया प्रचार में लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं और बिना कुछ लिए दिए गोपिया हमारा इतना प्रचार कर रही है और तेरे लाल तेरे लाला को प्रचार है तो तू इतनी परेशान क्यों है मैया बोली प्रचार नहीं दुष्प्रचार भगवान बोले होना चाहिए बहुत से लोग ऊट पटांग इसीलिए बोल देते हैं कि टीवी में अखबार में हमारा नाम आ जाए ऐसा होता है सोचते हैं कि भाई हमारा कैसे भी तो प्रचार हो अब अच्छाई तो इतनी है नहीं कि प्रचार हो जाए तो सोचते कुछ बुराई ऐसी करो जिससे हम लोगों की चर्चा का विषय बन जाए ठाकुर जी बोले कि मैया कैसे प्रचार होना चाहिए मैया बोली देख के नैया जब सबरे ब्रज में तेरी चोर के नाम से प्रसिद्धि आ जाएगी ना तो कोई बड़ो गोप अपनी बेटी तेरे संग नहीं तू ब्याहे गो तू कुए कितने बड़े हैं तीन साल के हैं पर तेरो ब्याह नहीं होएगो, जब तू चोर के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा तो तेरह तो ब्याह तो तो नहीं होएगो। इतना सुनती ठाकुर जी रोने लगे सब श्रृंगार बिगाड़ लिया रज में लोटने लग गए बोले दूसरे चोर तो पीछे बनावेंगे तेने तुम तो वो पहले ही चोर बनाएंगे ये बाल लीला का सुख है गोपियां व्याकुल हो जाती हैं क्या ऐसी लीला हमारे यहां भी होगी ठाकुर जी ने देखा अब इनका मन व्याकुल है तो गोपियां दूध दोहते समय दूध छानकर ओटाते समय दही जमाते समय दही मथते समय हर समय कृष्ण का चिंतन करती हैं और व्याकुल हृदय से पुकारती हैं हे प्रियतम क्या हमारे प्रेम को स्वीकार करके यहाँ नहीं पधारोगे हमारे माखन का हमारे दूध दही का हमारे छाछ का भोग नहीं लगाओगे क्या ठाकुर जी भावग्राही जनार्दना इसलिए उनके भाव को अंगीकार करते हुए श्री ठाकुर जी आते हैं और आकर के श्री ठाकुर जी भोग लगाते हैं इसी को सूरदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा प्रथम करी हरी माखन चोरी प्रथम करी हरी माखन चोरी प्रथम करी करी हरी मा कर नम एक करी भरी जो मन में विचार करे मज कर घर सब जान I'm a warrior. आप भय ब्रज खोरी मन में यह विचार करत हरि ब्रज घर घर सब जाऊं गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन खाऊं बाल रूप जसुमति मोही जाने लेकिन गोपिन मिल सुख भोग सूरदासियों कहत प्रेम सो ये मेरे ब्रज लोग इतना ही नहीं माखन चोरी लीला के अवसर पर पूरे ब्रज चौरासी कोष में एक ही चर्चा है एक ही लीला की चर्चा है माखन चोरी ब्रज घर घर प्रगटी यह बात ब्रज घर घर प्रगटी यह बात दधिमा खन चोरी कर ले हरि ग्वाल सखन संग खात ब्रज घर घर प्रगति यह बात मन चोरी कर ले हरि ग्वाल सखन संग खात ब्रज बनिता यह सुन हरषित चोरी की बात से कोई प्रसन्न होगा ब्रज बनिता यह सुन मन हरसित ये तो सदन हमारे आवे न्योता देती है अब आप सोचो न्योता देकर कहीं चोरी होती है ब्रजबनिता यह सुन मन हरसित ये तो सदन हमारे आवे माखन खात अचानक पावे भुज भरी ऊ रही छिपावे जब न्योता देती तो पकड़ना क्यों चाहती है बोले माखन खात अचानक पावे भुज भरी ऊ रही छिपावे गोपी चाहती बाल कृष्ण को गोद में लेकर छाती से लगाए मन ही मन अविलास करत सब हृदय धरत यह ध्यान सूरदास प्रभु को घर में ले देहु देख दूसरी चर्चाई ने चली ब्रज घर घर न यह बात नंद सुत संग सखा लीने चोरी माखन खात क्या लिया ध्यान से सुने कहत मेरे भवन भीतर अब ही बैठे दाये को कहती मेरे भवन भीतर अब ही बैठे दाय को कहत ही मुई देखी द्वारे उत ही गए पर एक कहती हम हमारे सामने घुसे चले गए भीतर दूसरी कहती मैं छड़ी लेके खड़ी थी इसलिए भाग गए कहते मेरी भवन भीतर अब ही बैठे धाए को कह तुम वही देख ही उत ही गए पर आए को कहती मैं देख ही पाऊ घरों भर अखबार एक कहते जो देखने को मिल जाए तो मैं अंक ले लूं श्याम सुंदर को, को कहते में देख पाऊं पाऊ कऊ कहते कही भाती हरी को, भात को देखूं अपने धाम हेरी माखन देऊं आ छो खा ये जितना श्याम एक कहती हमारे यहां तो आते नहीं है पता नहीं क्या नाराजगी है आ तो जाए मैं तो उनको बढ़िया बढ़िया माखन जिमाऊंगी कोई कहती कोई कहती कहती मैं मैं देख ही पाऊं धरूं भरे रखूं न सके घर में आ तो जाए फिर जाने नहीं दूंगी नंदमहल में अपने ही घर में रहूंगा प्रेम बंधन में बांध के रखूंगी सूर के प्रभु मिलन कारण करती विविध विचार जोरी कर मनावत जोरि कर मनावतुम मनावत करों मनावतुम बहुत लीलाएं मागन जोड़ी हो वत्सा मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्थे स्वाद व्यथ दधिपय कल्पित मरकां भोक्षन सचेन्ना तिभा द्रिव्यालाक्रोश्य तो गत्सान मुंचन कुचित असमय अभी गैया धोने का समय नहीं हुआ ठाकुर जी बछड़े खोल देते एक गोपी ने माखन की मटकी को ओखली में रख लिया ऊपर से मूडा डाल के और आसन बिछा के बैठे ठाकुर जी पधारे बोले जय जय आप भले पधारे हो माखन खाए के लिए आप पधारे हो प्रेम ते माखन जीमो, बस हमारी प्रार्थना यह है कि खोज लो माखन कहाँ घरे हुए ठाकुर जी ने चारों ओर देखा छीका खाली पड़े माखन कहाँ है ठाकुर को खुशबू आती माखन की बोले जहां बैठी खुशबू तो यहाँ माखन खोज लो ये खड़ी होएगी तब पत है माखन तो ठाकुर ने सखाओं को इशारा किया तुम इसके बछड़ा बछिया खोल दो सखाओं ने बछड़ा बछिया खोल दिए और बछड़ा बछिया दौड़े दूध पीने के लिए गई अनको ठाकुर जी ताली बजा के नाचवे लग गए बोले तू यहाँ बैठी बैठी गोल मटोल बातान बना रही है और तेरे बछड़ा बछिया सवरे गैया को दूध पी रहे हैं अब वो बछड़ा बछिया बांधने के लिए दौड़ी ठाकुर जी ने मुड़ा उठाया बैठ गए कमोरी गोद में रख ली अब प्रेम से माखन खा रहे हैं सखाओं को खिला रहे लौट के गोपी आती है तो देखकर माखन चोरी लीला का धन्य हो जाती है हंसने लग जाती है पहले तो उसको गुस्सा आता बालक कितने डीठ बछड़ा बछिया खोल दिए और ठाकुर जी कहते देख ले गोपी जो जीव मेरे संग ज्यादा चतुराई खेले ना तो बाकी चतुराई को नतीजा यही हो तू प्रेम आसन डार चौकी सजाए के, के और प्रेम ते पूर्वक माखन को भोग लगाती तो तेरी गैया कम से कम संजा को तो दूध दे देती पर अब सबरे बछड़ा बछिया दूध पी गए और तू संजय के दूधते हु चली गई ऐसे ठाकुर जी लीला श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव दिया वे कैतिक वत्सान मुंचन क्वचित समय वस्तुतः जीव रूपी बछड़ा है वो कर्म बंधन से बंधा हुआ है पर जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तो अभी उसके कर्म बंधन से मुक्त होने का समय नहीं आया पर ठाकुर जब कृपा करते हैं तो बीच में ही उसे मुक्त कर देते असमय मुंचन अभी कर्म बंधन से छूटने का समय नहीं आया पर कृष्ण कृपा हो जाती है तो जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है पर एक बात ध्यान से सुने ठाकुर जी ने खुद नहीं खोला बछड़ो को खुलवाया किससे सखाओं से इसका मतलब है ठाकुर जी किसी जीव को सीधे सीधे खुद आकर न कर्म बंधन में बांधते हैं और न खुद खोलते हैं संतों ने कहा जरूर है तुलसीदास ये जीव मोहर जी ये ही बांधो सो ही पर विशेष बात यह ठाकुर जी न बांधते ही न खोलते हैं जीव अपनी आसक्ति के बंधन में बंधता है इसको गोस्वामी जी ने विनय जी में कहा है जीव जबते हरिते बिलगानो तबते देह गेह निज माने जब से शरीर संसार को अपना मानने लग तभी से ठाकुर जी से अलग हुआ तो ये मान्यता उसकी अपनी मान्यता है इसमें भगवान का दोष नहीं है तो जीव अपनी गलती से बंधता है और मुक्त कैसे होता है बोले जब ठाकुर कृपा करते हैं तो जीवन में किसी विशुद्ध संत का दर्शन प्राप्त हो जाता है संत विशुद्ध मिले ही परते ही चित राम कृपा कर जे ही। संत कृपा करते राम जी कृपा करते तो संत का दर्शन होता है जब संत का दर्शन हो जाता है नारायण तो महाराज ये तो असमय में ही खोल देते हैं बंधन से ये संत जो है ना ये भगवान के सब सखाएं आप लोग कहेंगे क्या प्रमाण सखा है सखाएं हमें पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज का एक दोहा स्मरण में आता है बड़ा सुंदर दोहा है पंडित जी महाराज आपने तो दर्शन किया होगा भक्तमाली पंडित जी का भगवत प्राप्त दिव्य संत थे हमारे ब्रज के श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे त्रेता में बानर भय राम जी के सखा त्रेता में बानर भये द्वापर में भय ग्वाल वो द्वापर में ग्वाल वाल बन गए त्रेता में बानर भय द्वापर में भय ग्वाल और कल में साधु भय तिलक छाप अरुमाल हरी नान की पंडित जी महाराज कहते थे युग में साधु भय तिलक चा ये संत सब भगवान का वेश है भगवान का स्वरूप कहीं दही की चोरी करते एक घर में ठाकुर जी दही की चोरी करने ऊपर का मोटा मोटा महाराज क्या कहना दही लोग जमाना कहां जानते बढ़िया देशी गाय का दूध हो और मिट्टी की हंडी में ओटाते ओटाते ओटाते ओटाते हल्का गुलाबी कलर हो जाए ये मोटी मलाई ऊपर से पड़ जाए फिर वो थोड़ा सा सीरा हो जाए ठंडा हो जाए हल्का गुनगुना रह जाए तो उसमें जामन देकर के उसको जमाइए फिर देखिए महाराज क्या कहना मिट्टी के पात्र में ही जमाइए फिर वो यदि कोरी मटकी में जमाओ तो और बढ़िया सब पानी सूख जाता है फिर दही ऐसा हो जाता कि कपड़े में बांध के चले जाओ सुना जाता है कि मिथिला में भी ऐसा ही दही कपड़े में बांध के ले जाओ दीवाल में फेंक दो तो सट जाए पर लगता ही कथा ही है कि एक सच्ची बात है एक जगह तो हम गए रतनपुर में तो वहां के लोगों ने कहा महाराज भैंस का दही हम का भैंस का तो हमारे ठाकुर जी को चलेगा नहीं दोगली और जर्सी का भी नहीं चलेगा महाराज देसी गाय है नहीं क्या कह एक सज्जन तो बोले गैया का दही जमता ही नहीं हमने तुमने गैया का देखा का है दही यही इसी मुजफ्फरपुर में अभी हमारे त्यागी जी ने एक दिन दही जमाया था रात को दूध नहीं लिया उसी को बढ़िया से ओटा करके हमने कहा बढ़िया से जमा ये भोग लगाएंगे दही का मिथिलाए ठाकुर जी को भोग लगाएंगे महाराज इतनी मोटी मलाई दही की क्या कहना दही हाथ लग जाए तो फिर उसकी चिकनाई बहुत देर तक नहीं छूटे इतना सुंदर दही दही हम भी जमाना जानते ऐसे थोड़ी है। तो बढ़िया दही गोपी ने बड़े प्रेम से जमाया है दही महाराज जी कलकत्ता में एक मिष्टी दही होता है मिष्टी दही पाया होगा आपने दूध को ओटाते समय ही उसमें मिश्री मिला देते हैं वो मिश्री मिला देते हैं तो मीठा हो जाता है फिर उसको जमाते हैं वो मिष्टी दही बहुत बढ़िया होता है ऐसे ही मिष्टी दही ब्रज गोपी ने जमाया और बढ़िया मीठा दही ऊपर की मोटी मोटी मलाई पड़ गई और ठाकुर जी का आवाहन किया श्री ठाकुर जी आए पीड़ा पर बैठ गए मटकी खोली और ऊपर ऊपर का मलाई मलाई छांट करके ठाकुर जी पाने लगे दही की गोपी आई और आए के गोपी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी जान एकदम भोरे बन गए दधी पया है ना ये दही की चोरी की लीला हाथ पकड़ लिया एकदम भोरे बन गए मैया मेरो हाथ कायपू पकड़ रही है अरे भे मैया नहीं हूं मैं जसोदा नहीं हूं मैं तो ब्रज गोपी हूं अच्छो मैं तो अपने घर के धोखे चलो आयो मैंने तो अपना ही घर समझो गोपी बोली ये घर तेरह ही है ले लिए तो चलो आयो अच्छा तो यहाँ क्या कर रहे हो तो ठाकुर जी बोले देख गोपी तू बिचारी अकेली काम धंधा घर में बहुत ज्यादा है और तेरे छोटा छोरा छोटे छोटे बड़े होते उनको तो ब्याह है जा बहू आ जाती तो घर में कचु सहायता करती काम धंधे में तो अकेली तू घर में काम कर बे बारी और तेरे दही में तमाम चींटी चढ़ गई चींटी दही में चढ़ गई तो मैं चीटी बीनने के लिए यहां बैठा हूं तेरे सवरे दही की चैटी मैंने बीन गई गोपी बोली है चैटी बताइयो अरे अब धरिए चैटी सब गई अपने बिलन में घुस गई गोपी ने कही कन्हैया एक बात तो बता चैटी बीनवी में तेरे अंगुरीन में दही लगनो चाहिए पर तेरे सवरे हाथ दही में सन रहे हैं तो क्या दही के भीतर तू चैटा खोज रहे हो ठाकुर जी बोले देख गोपी चैटी तो सबरी बिन गई पर ये जो कडूला मैया ने पहराए ना पद्मराग मणि के ये गरम है गए इनको ठंडे करवे के मटकी में हाथ डाले अच्छो तो तेरे मोड़े पे दही कैसे लग रहे हो ठाकुर जी बोले जब मैं चैटी बीन रहे हो ना वाई समय एक चैंटी मेरी कलाई पे चढ़ गई हाथ पे चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते मोहरे में घुसी चली जाए रही मैंने सोची तो भीतर चली जाएगी मैंने जैसी बाय बस बसो दही मेरे मोड़े पे लग गयो अब तू ही बता दही जैसी अमृत वस्तु मुख के अग्र भाग पे आधरन पे लग जाए तो चाटने में कछु दोष पाप है क्या ठाकुर जी चाटने लगे हमारी मटकी खराब की हमारा दही बिगाड़ा और ये चतुरी मीठी मीठी बातें बनाते हो ठाकुर उसका आंचल खींचा ठाकुर तीन चार साल के ठाकुर जी हैं, उसके आ से अपना मुंह पोछ लिया हाथ पूछ लिया हमारी धोती खराब कर दी हमारी चुनरी खराब कर दी अभी चलो मैया को सामने पकड़ के दिखाती हूं ठाकुर जी बोले देख गोपी, तेरे हाहा खाऊं, तेरे पामन में परूं, एक लीला में हमने देखा फतेह कृष्ण जी के ठाकुर जी थे तो वो कह रहे थे तेरे पामन में परू तेरी हाहा खाऊ तेरी नाक रगड़ो अब किसी बार फते जय जय अपनी नाक रगड़ो बाकी रगड़ रहे हो बालकृष्ण अब तो बड़े हो गए बोले तेरे हाहा खाऊ तेरी नाक रगड़ो और गोपी करी हमारी काय को रगड़ो अपनी रगड़ो बोले ना तेरी नाक रगड़ो छोटे ठाकुर जी पता ही नहीं चला कि किसकी नाक रगड़नी चाहिए बोले तेरे मैं अपनी नाक रगड़ू तू अब क्षमा कर दे तू अपने घर को सबरों काम हम पेते करवाए पर मैया के सामने मत ले जा बोले ना आज तो, तो, तो दिखाऊंगी मैया हमको झूठ बनावे तुम झूठी शिकायत करवे आई ठाकुर जी को लेके चल पड़ी कितना आनंद है गोपी के हृदय में साक्षात पर ब्रह्म को पकड़े हुए ले जा रहे अरे भैया स्वप्न में इनका दर्शन हो जाए आनंद का वर्णन नहीं कर सकता जागृत में दर्शन हो तब तो कहना क्या है हाथ पकड़ लिया हो तब तो कहना ही क्या है गोपी होश में नहीं है नारायण बौरी भई रही न काहू काम की जाहे लगन लगी घन उसे अपना होश आवाज कहा तो धरत है पग परत है कि सुध नहीं तन छाया काम की जाहे लगन लगी घन की ठाकुर जी ने लीला रची। थी ठाकुर जी ने उसी के बालक को आंखों के इशारे से बुला लिया और वो ठाकुर जी के पीछे पीछे चलने लग गया ठाकुर जी आगे बढ़े बोले देख इस गोपी का नाम गर्ग संगीता में लिखा है प्रभावती नाम दिया है इस गोपी का ये प्रभावती गोपी के घर की लीला है तो प्रभावती थे ठाकुर जी बोले देख, देख गोपी हाँ तो बोले देखो अथाई पे तेरे ससुर जेठ बड़े बूढ़े सब बैठे हैं और तू सि की चाल चली जा रही है अरे घूंघट लंबा कर ले उसको भी समझ में आया कि अपने से बड़ों की लाज शर्म लखना चाहिए उसने जैसे घूंघट लंबा किया अब उसको बिचारी को इधर उधर कुछ भी नहीं दिखे ठाकुर जी बोले देख गोपी तेरे हाथ बड़े कठोर हैं और मेरी कलाई बड़ी नरम है बोले हाँ बात तो है है तेरी कलाई बहुत नरम है। तो मेरी कलाई में पीड़ा है रही है है तू या कलाई है छोड़ के या कलाई है पकड़ ले उसने सोचा कोई बात नहीं कलाई बदल दूंगी तो ठाकुर जी ने हाथ छुड़ाया और उसी के बालक का हाथ उसके हाथ में धीरे से पकड़ा दिया और चुपचाप वहां से नौ दो हो गए नंद महल में जाकर सो गए था जी सोना थोड़ी था नाटक करना था सोने का थोड़ी देर में रोने लगे जब तक उसके गोपिया रोने लग गए मैया बोली कन्हैया मैं तो सोच रही तू कहू खेलवे गये तू यहीं पौो वे हो है। कहा मैया मेरी तो आज तबीयत कछु नरम ही कहूँ नाये गयो मैया बड़ी जोरन की भूख लग रही है अच्छा भूखे मारे रोए ले अभी रोटी दऊ तो माखन रोटी ठाकुर जी को दे ठाकुर जी पा रहे हैं और ये गोपी प्रेम में इतनी बिभोर है इसको पता ही नहीं मैं अपने बालक का हाथ पकड़े हूं अपने ही बालक का हाथ पकड़ के आई और बोली मैया आज तेरे लालाए रंगे हाथ पकड़ के लाई अब तो तू तो मेरी शिकायत पर तो विश्वास करेगी मैया बोली कन्हैया तु या घर में चोरी करवे गये ठाकुर जी बोले मेरे घर में 9 लाख भैया दूध देवे बारी में, में चोरी करवे कर देख ले मैया याई के छोरा, छोरा लाइए और नाम हमारा जी को सामने बातचीत करते हुए देखा तो उसको आश्चर्य हुआ कि मैंने हाथ तो इनका पकड़ा था ये किसका पकड़े हुए तो सामने खड़े अब उसको घूंघट हटाने का ध्यान आया उसने जैसी ओढ़ी हटाई देखा अपना ही बालक है एक शपथ लगाई उसके मुहड़े पे इसलिए लगाई शपथ कि मेरे और कृष्ण के बीच में तू कैसे आ गोपी अपने श्री कृष्ण के बीच में पति पुत्र किसी को सहन नहीं करती है क्योंकि प्रेम गली अति सामे द्वे ना समाये प्रेम की गली इतनी सकरी यहां दूसरा आएगा तो बगना आ जाएगा प्रेम की गली में तो प्रेमी और प्रेमास्पद इनके अलावा दूसरा होना ही नहीं चाहिए अब तो बिचारी लज्जा के मारे गड़ गई और तुरंत भाग चली घर से ठाकुर जी ने माखन रोटी खाना छोड़ा उसके पीछे लग गए और उसका बालक रो रहा था थप्पड़ खाके तो ठाकुर जी ने अपने बड़े बड़े नेत्रों के सारे शुष्कों का कोई बात नहीं आज हमारी नाक बचाने के लिए तू पिट गया परोपकार में पिटा है ऐसे नहीं पिटा है तू। तूने परोपकार किया है अब अगली कल किसी गोपी के यहाँ माखन चोरी करने जाऊंगा ना तो माखन की मटकी का उद्घाटन तेरी द्वारा संपन्न होगा इसलिए तू चिंता मत कर उसको सांत्वना नेत्रों से इशारे से दे दी और वो बालक तो चला गया हंसते हुए और इधर ठाकुर जी गोपी के पीछे पड़ गए अंगूठा दिखा दिखा के नाच के कहते बड़ी वीरांगना बन गई मैं पकड़ के मैयाए दिखाऊंगी देख तेरी कैसी बेजती भई अब कान खोल के सुन ले काल ही में तेरे घर माखन चोरी करवे आऊंगो और यदि तेने अब की बार पकड़ के दिखाए की कोशिश करी ना तो अब की बार तो तेरे हाथ में तेरे छोरा को हाथ पकड़ाओ अब की बार तेरे तेरे तेरे तेरे ख़सम को को हाथ हाथ हाथ हाथ में तेरे को हाथ तेरे हाथ में पति तब तेरी गोपी बाल छवि को हृदय में धारण करके लौटती है ऐसी मधुर लीलाएं होती हाँ हाँ एक गोपी के घर में श्री ठाकुर जी ने दूध की चोरी की दधी पाया दूध की चोरी गोपी के घर में की बड़ी, बड़ी प्यारी लीला है हम इसको केवल एक पद के माध्यम से कह देते हैं कुम्भनदास जी का पद आज हरि पाए हो नी हरी पाए दूध मिश्री मिलाया हुआ केसर मिश्रित छीके में लटका के उसके घर में एक बड़ा घंटा था बजाने वाला घंटा उस घंटे में छींका लटका दिया और सखाओं के साथ गए पीड़े रख के सखाओं को खड़ा किया कंधे पर ठाकुर जी खड़े हो गए लकुट से छेद कर दिया दूध का झरना झर जर रहा है ठाकुर जी अंजलि बांधकर दूध पी रहे हैं घंटा हिल रहा है झरना झल जर रहा है और महाराज ठाकुर जी के कभी मस्तक पर पड़ता कभी अंजलि में पड़ता दुग्धाभिषेक और दुग्धपान एक साथ हो रहा है और पहले तो भगवान ने घंटा को कह दिया था बजना मत वो चुप हो गया बजा ही नहीं और जब ठाकुर जी का दुग्धाभिषेक और दुग्धपान देखा तो वो पुरानी बात भाव विभोर होने से भूल गया उसने सोचा मंदिरों में भोग लगता है आरती होती तो घंटा बजाया जाता और यहां साक्षात पर ब्रह्म का अभिषेक और भोग दोनों एक साथ हो रहा है अब मैं चुप क्यों हूं यदि आज के अवसर पर न बजा तो मेरा तो जन्म ही व्यर्थ है अब तो घंटा बड़ी जोर से बजा और गोपी छड़ी लेकर दौड़ी सखा बोले अब तो पिटाई होगी बढ़िया ठाकुर जी बोले चिंता मत करो ठाकुर जी ने अपने मोहड़े में दूध बन लिया पी है ना दूध तो अपने गालों में दूध भर लिया और सखाओ ने भी सबने अपने मोड़े में दूध भर लिया और गोपी छड़ी लेके दरवाजे पे खड़ी है क्या कह रही है आज हरी पाए होनी नी आज हरी पाए पाए हो नी के पाए हो के आज हरी पाए हो के आज हरी पाए हो के आज, आज बहुत बढ़िया मौके से मिले हो चोर चोर दी माखन खायो चोर चोर ददी माखन खाए गिरधर दिन प्रति ही के गिरधर दिन प्रति ही के पाए पाय के आज है भवन द्वार ब्रज सुंदरी ऐसे के खड़ी हो गई खड़ी दिए रो क्यों भवन द्वार ब्रज सुंदरी रो क्यों भवन द्वार ब्रज पै पी के ये दूध पी के खड़े मुंह में भर के ये ठाड़े पै पी के ठाड़े पै पी के बड़े गंडूस छीट द I don't know. ये ठाड़े तो भरी गंदूश, माने भर था। भर सी सीधी मुंह की पिचकारी दूध की आंख पर गई अब वो अपने आंचल से मोड़ा जब तक पूछे तब तक, तक चले दे चले के के किलकारी भरते हुए ठाकुर जी भागते हैं अब जितने सखाए सबने मोड़े में गुरबर रखा कोई गोपी सामने पड़े ऊ सबके पर आंखों पर सब पर पिचकारी छोड़ते हुए इसको उपकार लीला कहा कुंभन दास प्रभु चले पर पल कुदास प्रभु चले पर पल जान दे बाब जी के या का कुंभन दास प्रभु चल पर भावते जी के यहां से तो निकल के चले गए पर इस हृदय से निकल के दिखाओ तब मैं जानूंगी क्योंकि करती हुई छवि आज भी हमारे हृदय में बसी ठाकुर जी की सब लीलाएं आज भी बालक करते हैं दृष्टि आपकी वैसी बन जाए तो बालकों की लीला में आपको बालकृष्ण की लीला का दर्शन ऐसी दृष्टि बना लो कि हमको संसार के दृश्य भी भगवान की लीला के रूप में दिखाई बालक भी चोरी करके खाते अच्छे भले घर के भी खाते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा इस सभा में जिसने अपने बचपन में कोई ना कोई चीज हाख बचा के ना खाई हो। हाँ ठाकुर जी ने सबको सम्मिलित कर लिया अपनी लीला में इसमें ठाकुर जी को कोई चोर ना करे हाँ इसलिए ठाकुर जी ने सबको सम्मिलित कर लिया महाराज अपने लीला में और फूतकार लीला भी सब बच्चे करते सत्यनारायण भगवान की कथा होती है उसमें पंजीरी बनती है तो हमने बचपन में देखा है बच्चे लोग पंजीरी मुंह में भर लेते और कहीं धोखे से भी फूफा जी उस समय आ जाते उनके सामने तो मुंह में पंजीरी भर कर फूफा जी बस फूफा जी का पूरा स्नान हो और कहीं उनकी चांद पे बाल न हो तब तो क्या कहना तो बच्चे आज भी मुंह में पंजीरी भर के फूफा जी के से फूफा जी कहते हैं तो ये भूतकार लीला भी ठाकुर जी किसी न किसी रूप में करते हैं भगवान की लीलाएं बड़ी रस्मय हैं भैया संसार तो नहीं बदलेगा लेकिन आप अपना अंतःकरण बदल सकते हैं और जब अंतःकरण बदल जाएगा तो संसार भी बदल जाएगा जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि हो जाएगी वैसी ही सृष्टि होगी जाएगी भगवान हृदय में बसे होंगे तो बाह्य जगत में भी भगवान की लीला का अनुभव होगा बोलो भक्तवत्सल भगवान की इस प्रकार से भगवान की अनंत लीलाएं हैं मृद भक्षण लीला है माता को मुख में ब्रह्मांड दिखाया है भगवान ने मैया की मटकी फोड़ दी है भगवान को मैया ने ऊखल से बांधा है भगवान ऊखल को घसीटते हुए यमलार्जुन के निकट पहुंचे हैं एक झटके में यमलार्जुन का उद्धार किया है यमलार्जुन प्रणाम करके चले गए हैं बाबा ने ठाकुर जी को ऊखल से खोला है मैया को बड़ा पश्चाताप हुआ है ठाकुर जी मैया की प्रसन्नता के लिए मैया गोद में चले गए हैं बोलो भक्तवत भगवान की। भगवान ने फल विक्रेणी पर कृपा की है गोकुल से पधारे हैं। और वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि चौ भीक्षा सीत प्रीति राम माधव रूप वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन का दर्शन करके कृष्ण बलदेव के हृदय में उत्तम प्रेम प्रकट हुआ है भगवान ने वृंदावन में पहुंचकर वत्स चारण लीला की सबसे पहले बछड़े चराये वत्स चारण में पूतना के भाई बकासुर का उद्धार किया है बगुल के रूप में आया था भगवान ने तिनके के समान इसकी चोंच को दिया है भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया है और सर्प अजगर के रूप में आए हुए अघासुर का उद्धार किया है बालक बछड़ो को पुनः प्राणदान दिया है भगवान को छाख लीला करते हुए वाल वालों की जूठन खाते हुए देखकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया ब्रह्मा जी ने बालक बछड़े चुरा लिए हैं। एक वर्ष तक भगवान ने बालक बछड़ा बनकर ब्रज में लीला की है अंत में ब्रह्मा जी के मोह का नाश हुआ है। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है नौमिट तेब्रव कुंबरा गुंजावत परिपृ लसन मुखायो वन्यश्रीय विषाण वेणु लक्ष्मदे पशुपांग जाया ब्रह्मा जी प्रार्थना करके चले गए हैं आज एक महात्मा कह रहे थे ना कि भक्तमाल जी के बारे में कुछ कहना क्या कहें भक्तमाल जी के बारे में श्री नाभा गोस्वामी जी नारी के ही ब्रह्मा जी के ही अवतार। ये अवतारा ये कृष्णावतार में ज्ञानवान होकर भी बछड़े बालक चुराए थे भगवान की स्तुति की फिर भी भगवान नहीं बोले क्योंकि भक्तों से भगवान का एक वर्ष का वियोग कराया तो भक्तों का भक्तमाल के रूप में संयोग कराने के लिए ब्रह्मा जी ही कलिकाल में नाभाजी के रूप में प्रकट हुए और भक्तों की माला बनाकर युगल सरकार को पहराई तो अब भक्त भगवान का संयोग हो भक्त और भगवान का सुंदर संयोग हो गया और यही श्री भक्तमाल ग्रंथ का वैशिष्ट है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राष्ट्रमी तिथि आई भगवान ने विधिवत गो माता का पूजन किया और पूजन करके गोचारण लीला आरंभ की आज भगवान की प्रथम गोचारण लीला है भगवान गोचारण करते समय भगवान ने दाऊ दादा के द्वारा धेन का सुरका भगवान ने उद्धार कराया है बोलो भक्त वत्सल भगवान आज प्रथम गोचारण में कालवन में हुआ और लौट करके जब भगवान आए हैं सबने भगवान का दर्शन किया है श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुने तयोर यशोदारोहिण्यो पुत्रो यथा कामम सविनयम यदांग यथा यथा कामम यथा कालम व्यदत्ताम परमाशीषा ग्रम तजनो मर्दनाद भी दिव्य श्रंध भगवान को आरती किया है कृष्ण बलराम की भीतर कर गोद में बिठा करके रोहिणी यशोदा भगवान को ले गई हैं नीवीं बसीवा भगवान की लंगोटी लंगोटा उतारा है वस्त्र उतारे हैं गुनगुने जल से स्नान कराया है और इसके बाद सुंदर वस्त्राभूषण धारण कराए हैं और प्रेम से अपनी गोद में बिठा करके उनको व्यारू कराई है और जनन प्रादवन मुक लालित स्वादिष्ट व्यारू करके ठाकुर जी संश्य बर सयाम सुखम सुसुपुर भ्रजे उत्तम सया पर पौड़ कर सुख पूर्वक कृष्ण बलराम सो गए सुसुप तु भगवान सुखपूर्वक सोए ये पूरे संपूर्ण भागवत में यही एक जगह ये शब्द है सुखम सुसुपतुर ब्रजे इसका मतलब ठाकुर जी कहीं भी सुखपूर्वक नहीं सोते हैं मैया के वात्सल्य की छाया में भगवान ब्रज में सुखपूर्वक सोते हैं ये पंद्रहवें अध्याय का छियालीसवा श्लोक है पल्लभ कुछ की एक परंपरा है जब यह श्लोक आ जाता है तो उसके आगे कथा नहीं कहते हैं क्यों बोले ठाकुर जी सुखपूर्वक सो गए फिर कीर्तन भी नहीं कराते हैं आरती भी मानसिक कपूर से कर लेते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। क्यों ठाकुर जी सो गए कोई जोर से बोल देगा जग जाएंगे इसलिए सुखम सुसुख दुर्गुरजे अब ठाकुर जी सो गए हैं चरा के लौट के आए हैं द्यारू करके सो गए हैं ठाकुर जी को सैन करने दें कल अन्य लीलाओं को तो हम सूची मात्र कहेंगे कल विशेष रूप में राहरासला पर ही कल कथा का विश्राम होगा राज पंचायध्यायी पर और कल की कथा का समय सवेरे नौ से बारह होगा ध्यान रखना समय का नौ से बारह समय है जो कोई विशेष प्रयोजन में होंगे वो नहीं आ सकेंगे तो नहीं आवेंगे बाकी कल जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जे जे राम कृष्ण हरी जे जे राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हाँ सभी हरिभक्तों को एक सूचना अभी महाराष्ट्री ने जो कथा के प्रारंभ में भगवान नाम बैंक की घोषणा की थी वो महाराष्ट्र ने कहा था कि हमारी बैंक लौकिक कामना की पूर्ति के लिए भी भगवन नाम का कर्जा देती है तो उस बैंक की शाखा आपके मुजफ्फरनगर में और इसी इसी प्रांगण में इसी मंदिर में स्थित है कुछ समय बाद यहाँ पर पुस्तक उपलब्ध हो जाएंगी जो भी उस बैंक से कर्जा लेना चाहें वो यहाँ से ही लेखन की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं और जो विधि है कि आठ माह कुछ दिन में आपको पूर्ण करना होगा नित्य कम से कम पाँच सौ नाम आपको लिखने होंगे और विधि से कोई कामना पूर्ति के लेकर और स्नान आदि करके आसन पर बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण करके फिर आप लेखन करेंगे तो भगवान नाम में बहुत बड़ी सामर्थ है और निश्चित रूप से सबकी कामनाएं प्रभु अवश्य रूप से पूर्ण करेंगे और दूसरी सूचना आपको और दे दें जैसे महारि ने कथा के क्रम में प्राय नित्य प्रति जड़खोर गोधाम की चर्चा की ब्रज कामद्री बन महाराज जी के द्वारा स्थापित जो गौशाला है वहाँ पर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर पर्यंत विशाल सुरभ यज्ञ गौ भागवत कथा एवं अष्टोत्तर शत श्रीमद भागवत का पारायण होना है तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि महाराज वहाँ जाने का क्या व्यवस्था रहेगी तो हम आपको बता दें जो भी उस महोत्सव में जाना चाहें बस वो जंगल का स्थान है पर आप सबको जंगल में भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि संतों की सानिध्य रहेगा गौमाता का सानिध्य रहेगा तो जो भी वहाँ जाना चाहें उत्सव में सम्मिलित होना चाहें वो अपने आगमन की सूचना पूर्व दे दें जिससे आपके निवास की व्यवस्था हो सके और उस सूचना के लिए यहाँ पर आप रमेश जी को सूचित उनको बोल देंगे तो वो हमको फोन के द्वारा सूचित कर देंगे आप सबके आवास की समझुत व्यवस्था हो जाएगी और जो भी महाराज जी के द्वारा सीडी डीवीडी लेना चाहे स्टॉल लगा हुआ है वहां से महाराज जी के द्वारा भागवत रामायण और अन्य भजनों की सीडी डीवीडी प्राप्त आप सभी ले सकते हैं जय श्री यहाँ की कथा की भी सीडी उपलब्ध है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं ja Ah, he... kahini. मन लेत चुराईया देख ही मन लेत चुनैयाको अपनों बस दी घन संग खेल सुख पावे सकन संग संगल सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इन को अब अपन को अपनों करनी शांति रात शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति शांति शांतिरव शाति साम शातिर सुगंधपुष्पाण यहाँ